साथ हम चलेंगे इनके पीछे पीछे चलेंगे तो सही दिशा मिलेगी और सही दिशा में हम कार्य करेंगे तो उससे संत भी राजी होंगे ठाकुर जी भी राजी होंगे तो सब पूजा गौ माता की सेवा करें क्योंकि महाराज श्री जहां भी जाते आज सबसे एक ही बात कहते भाई आज गौ माता पर बहुत बड़ा संकट है और जो गौ माता है इसलिए हम सबको उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध होना चाहिए ठाकुर जी ने जो हमें सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए आई अब हम पूज महाराज श्री के द्वारा चलेंगे दिशा मिलेगी हम कार्य करेंगे तो उससे संत भी राजी होंगे ठाकुर जी भी राजी होंगे तो सब पूजा गौ माता की सेवा करें क्योंकि तो महाराज श्री जहाँ भी जाते आज सबसे एक ही बात कहते आज गौ माता पर बहुत बड़ा संकट है और जो गौ माता है श्रीमतेरा चंद्रा नम ओ नम परमंसास्वादित चरणकमलचिन्मकर भक्तजन शवासाय ंद्रा वगीय से वदने लक्ष्मी से यस्य चक्षसे यस्ते हृदय संवि तम नृशंग भले <coughs> विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णाख्यम परा जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद परा सर व्यासाम बरीश शुकाल अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भगवता छागलुभ्य सिंधु्य पति पाने वैष्णव्यो नमो नमः सीतानाथ सीता नंदार्य मध्यमान अस्दाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुेक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न मंगल आदि विचारिरा वस्तु ननूप हरिजन कौ यश गाम ते हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय किया मथि श्रुति पुराण इतिहास बजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश गाओ भव सागर से तरन को नाहीन आने उपाओ श्री हरिजु आय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास तुम पाचे जो और श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुर श्री भगवान बार बार पद बंधो श्री नाभा आभान जिन काढ़्योगा भा वेद को भक्त माल रस देन प्रिया दास जू के पद कमल बंदो बारंबार के नी भक्ति रस बोधिनी का अति सुख सार चार चारुगन में भगत जे ते पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राेरी जीवन असू के पद कम नमो गोभ्या भ्या सौरभेव्य नमो ब्रह्मसुता पवितों नमो नम श्रीसुरभ्य नमः श्री श्री श्री नमः नमः नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः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 श्री श्री श्री श्री नमः नमः नमः त्रीसूरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूलभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूलभ्य नमः श्री श्री नमः त्रिशुव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभव्य नमः श्री नम नमः श्री त्रिसुरभ्य नमः श्री नम नमः श्री त्रिसुलव्य नमः श्री श्री श्री श्री नमः नमः नमः नमः बहुले समंगे यकुतो भे चेमे चख्ये बही भूयसी च शतक्रोर्वज्रधर से यज्ञ भूयशा विषुपदे स्थिताशोषा पथे स्थिता सह नारद सर्वसहेति सर्वसेतीम हरिशरणम भक्तवांछाकु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दयासिंधु कृपासिंधु कृपा सिंधु श्री राधा श्याम सुंदर की महिती कृपा करुणा से कामख्या भगवती के से सिद्ध पीठ में ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे हुए इस पवित्र धार्मिक नगर गोहाटी के इस पवित्र गोवाहाटी गोशाला के प्रांगण में गौ माता की पावन सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कल से राजस्थान की परम भक्तिमती रत्नाबाई के चरित्र का रत्नावती के चरित्र का आरंभ किया है हमने सुना कुछ लोग मीरा जी के चरित्र के बारे में भी इच्छा व्यक्त कर रहे थे लेकिन मीरा जी का चरित्र इसलिए नहीं कहा कि तो मीरा जी का चरित्र अत्यंत प्रसिद्ध है प्राय सब जानते हैं लेकिन राजस्थान की एक दूसरी मीरा आमेर नरेश महाराजा माधव सिंह की धर्म पत्नी जिसे नाभाजी ने अपने शब्दों में भक्त भूप कहा भक्तराज कहा ऐसी परम भक्तिमती भक्तराज श्री रत्नावती का दिव्य चरित्र अत्यंत प्रेरक है और वस्तुतः वह दूसरी मीरा ही थी चरित्र का श्रवण करने से यह प्राप्त हो जाता है मीरा जी का चरित्र कुछ अलग प्रकार का है और रत्नावती का चरित्र कुछ अलग प्रकार का है लेकिन उपासना का जो उच्चतम भाव है वो दोनों में एक जैसा ही विराजमान है। मीरा से भी पूर्व एक और भक्तिमती देवी राजस्थान की भूमि में प्रकट हुई भक्तिमती करमेती बाई। दो क्षत्रिय कुल में और एक ये ब्राह्मण कुल में मीराबाई और रत्नावती क्षत्रिय कुल में राज परिवार में और ये विप्र परिवार में उच्च कोटि की भक्ता हुई ये तीन राजस्थान की श्रेष्ठ भक्ताएं हैं इतिहास के मर्मज्ञों ने इन तीनों मीराओं को इन तीनों विशिष्ट भक्ताओं को भक्ति काल में ही स्वीकार किया है किंतु भक्तिकाल की समाप्ति 18वीं सदी में मानी जाती है इस भक्तिकाल की अंतिम राजस्थान की ही सर्वश्रेष्ठ भक्ता श्री सहजोबाई जिन्हें इतिहास के मर्मज्ञों ने 18वीं सदी की मीरा कहा अद्भुत धाम निष्ठा अद्भुत युगल उपासना की निष्ठा वृंदावन रस निकुंज की अद्भुत निष्ठा और तो और इन समस्त निष्ठाओं की मूल जो आचार्य निष्ठा है गुरु निष्ठा है वो गुरु निष्ठा जैसी सहजोबाई में दिखाई पड़ती है वैसी अन्यत्र अत्यंत दुर्लभ है न जाने कितनी बार हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं लेकिन अपने अंतकरण को अपनी विचारधारा को हम कितना बदल पाते हैं ये कह पाना बहुत कठिन कई बार एक दूसरे को भजन करने की प्रेरणा भी बिना मांगे दे देते छोटे छोटे बच्चे बालक वे घर के बड़े बूढ़ों से कहते क्या टाए टाए कर रहे हो राम राम करो अब बूढ़े बेचारे जीवन भर उन्होंने शासन किया है घर पर कोई काम बिगड़ते देख के उनको अच्छा लगता नहीं चल फिर सकते नहीं बोल तो सकते हैं तो बोलते हैं तो बालक डांट देते हैं राम राम नहीं करते बनता है राम राम करो और वृद्ध बालकों को शोरगुल करते हुए चंचलता करते हुए देखकर अमर्यादित व्यवहार करते हुए देखकर बड़े बूढ़े भी बालकों को कहते हैं भजन कीर्तन करो राम राम करो उत्पात नहीं करो लेकिन बालक बूढ़ों से तो कहता है स्वयं भजन नहीं करता और बूढ़ा बालकों से तो कहता पर स्वयं भजन नहीं करता इसी को गोस्वामी जी ने कहा एक ही एक सिखावत एक ही एक सिखावत जपत ना आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप एक ही एक सिखावत जपत ना आप तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पा हम अपने से बड़ों की पूज्य संतों की हितकारी बात भी श्रद्धा पूर्वक स्वीकार नहीं कर पाते और सहजोबाई का जीवन एक शब्द में बदल गया गोने के समय मुकलावा कहते क्या कहते उसके समय सहजोबाई अत्यंत सुसज्जिता होकर श्रृंगारित होकर अपने ससुराल की ओर जा रही थी आचार्य चरण महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज अपने धुना पर विराजमान थे सहजोबाई ने प्रणाम किया और अनुमति मांगी आशीर्वाद मांगा मैं जाना चाहती हूं आचार्य चरण के श्री मुखारविंद से वाणी प्रकट हुई जाना है रहना नहीं जाना है रहना नहीं मरना विशुआ बीसो तनिक सुहाग पे तेने का है गुथाओसी तुम कह रही हो कि जाना है तो रहने के लिए आया कौन है सबको तो जाना है। श्वाबीस मरना है मरना पड़ेगा मरने से बचा नहीं जा सकता बस एक क्षण में ही निश्चय कर लिया अब जीवन केवल हरिनाम के लिए समर्पित करना है और चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान एक शबद में मिट गई सबरी खे चातान तो ये अठारवी सदी की मीरा है एक से एक पद हैं सहजो ने एक पद में कहा है हमारा वेद हमारा शास्त्र हमारा पुराण हमारी स्मृति हमारे जीवन की निष्ठा हमारा तीर्थ हमारा जप हमारा तप हमारा साधन हमारा योग हमारा ध्यान हमारी समाधि जो कुछ भी है वह गुरु वचनों की टेक है हमारा सर्वस्व है सदगुरुदेव भगवान के आदेश का अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना तर्क वितर्क कुतर्क से दूर हट करके गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो बाणी निकले उसको पालन करना बस यही हमारे जीवन का सर्वस्व है बहुत सुंदर पद है इतना सुंदर पद है यद्यपि चरित्र कल से हमने रत्नावती का आरंभ किया है लेकिन विचार है कि इन राजस्थान में ही प्रकट इन चार भक्ताओं का नाम तो कम से कम हम ले हमारे गुरु बचन कीटे रे गुरु बचन की थे गुरु बचन की थे हमारे गुरु बचन की थे आन धर्म हमारे गुरु गुरुवचन की थे हमारे गुरु गुरुवचन की थे हमारे गुरु गुरुवचन की थे गुरु बिना नहीं ba गुरु बचन की थे हमारे गुरु गुरुवचन की गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक गुरु बिना नहीं ज्ञान ना नहीं ज्ञान दीपते नही ज्ञान दीपते ना अंधिया सा आस दुवा स जोगते पडे थे हमारे गुरु ये भी अद्भुत चरित्र है अत्यंत उच्च कोटि का त्याग वैराग्य और जितना उच्च कोटि का त्याग वैराग्य वैसी ही रस भक्ति सहजोगाई को प्राप्त हुई इन भक्त माताओं का चरित्र अद्भुत चरित्र है भक्तमाल ग्रंथ में और भी भक्त माताएं हैं आप लोग श्रवण कर चुके हैं भक्त भूप रत्नावती आमिर नरेश महाराजा मान सिंह माधव सिंह हैं उनमें माधव सिंह की पत्नी रत्नावती जिन्हें दासी के सत्संग के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई गोस्वामी जी की एक चौपाई है उस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए गोस्वामी जी कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा भगवान के भक्त संत महत्पुरुष वैष्णव सब ही सुलभ सबको सुलभ सब दिनों में सुलभ सुलभ है ऐसा नहीं कि सतयुग में ही सुलभ हो त्रेता द्वापर में ही सुलभ हो घोर कलिकाल में भी सुलभ है सब ही सुलभ सब दिन ऐसा नहीं समझें कि केवल तीर्थ में सुलभ है सब ही सुलभ सब दिन सब देशा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भगवान के भक्त संत महात्मा सुलभ न हो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेषा बस आवश्यकता है आदर पूर्वक संतों के सेवन की आप पहचान जाए ये महात्मा है महात्मा का लक्षण क्या है बोले जो एकदम सीधा साधा सरल निश्चल निष्कपट हो जिसकी मनवाणी क्रिया में एक रूपता हो भगवान के चरणों में अनुराग हो उसी को संत के गुण जामे सो संत श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत, क्या लक्षण है संत के बोले को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया हिंसा दंभ, लोभ छल त्यागे विषम देखे माया सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी सत्य बचन सबको सुखदायक दायक गही अन्य व्रत एकी ही अभिमान न जाके करे जतु को पावन भगवत रसिकास की संगति तीन ताप नि इतने गुण जाने से एक किसी संत से जुड़ जाइए इस प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न किसी भक्त से किसी संत से जुड़ जाइए फिर आपके भीतर यह जो भाव बना हुआ है कि अरे महाराज बड़ा घोर कलिकाल है भयंकर युग है ऐसे समय में संत कहाँ संत का मिलना तो बड़ा कठिन आप पहले खुद तो वैसे बनो हनुमान जी संत हैं तो लंका में भी उनको संत का दर्शन हो गया क्योंकि जो जैसा होता उसकी वैसे लोगों से मैत्री हो जाती है प्रेम हो जाता है लंका में भी विभीषण जैसे प्रेमी अनुरागी संत का भक्त का दर्शन हो गया और आपके संस्कार खुद बिगड़े हुए होंगे तो तीर्थ धाम में जाकर भी आपको संत का दर्शन नहीं होगा जुड़ने के बाद फिर वो कहावत चरितार्थ होती दूर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं फिर पास में जाने के बाद जब असलियत समझ में नहीं आती है तो फिर हमारी उस समय सबसे बड़ी हानि ये होती है कि फिर हम वास्तविक जो भगवान के प्यारे भक्त हैं संत हैं ऐसे संतों के सत्संग से जीवन भर के लिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि एक पाखंडी के द्वारा जब कहीं हमें छला जाता है धोखा किया जाता है तो फिर वेश मात्र के प्रति संत मात्र के प्रति उसकी वैसी ही धारणा बन जाती है फिर वह जीवन भर अपराध भाव आ रहे हैं वे हम आपको निवेदन कर रहे हैं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद भागवत श्रीमद भगवद गीता श्री रामचरितमानस और श्री भक्तमाल और पांचवा ग्रंथ श्री विनय पत्रिका ये पांच ग्रंथ पर्याप्त हैं बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं सत्संग के नाम पर नई नई पुस्तकें जो छप रही हैं उनके भी बहकावे में आने की आवश्यकता श्री रामानंदाचार्य जी हों चाहे श्री नंबारकाचार्य जी हों चाहे श्री मध्वाचार्य जी हों चाहे श्री, श्री वल्लभाचार्य बोले किसी ने अर्थ नहीं किया ठीक हम जो कह रहे हैं वही ठीक कैसे कैसे अज्ञान समाज में प्रचलित हो रहे हैं आज ऐसे भी सत्संग हो रहे हैं जिनमें लाखों की भीड़ हो रही है वहां जाने के बाद आपकी भगवान के श्री विग्रह में निष्ठा नहीं रहेगी गऊ में ब्राह्मण में संत में निष्ठा नहीं रहेगी श्राद्ध तर्पण में श्रद्धा नहीं रहेगी अपने पूर्वजों में ही श्रद्धा नहीं रहेगी ऐसे ऐसे सत्संग हो रहे हैं वहां जाने के बाद आपकी गीता भागवत रामायण में श्रद्धा नहीं रह जाएगी अब हम आपसे पूछते हैं कि वह सत्संग है कि कुसंग से भी बुरा है इससे अच्छा तो सत्संग में न जाता तो ठीक था जीव मात्र को सही सनमार्ग दिखाने वाले भगवान कृष्णद्वीपायन व्यास जी महाराज हैं जीव मात्र को सही मार्ग दिखाने वाले महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं जीव मात्र को कल्याण का वास्तविक मार्ग दिखाने वाले नित्य सिद्ध अनादि वैदिक सनातन परंपरा को स्वीकार करते हुए वैष्णव धर्म का पोषण करने वाले हमारे समस्त वैष्णवाचार्य पूर्वाचारी ये जीव मात्र का परम हित सोचने वाले हैं परम कल्याण का संकल्प करने वाले विनय पत्रिका के बारे में तो हमारा ऐसा अनुभव है भगवत कृपा से कि साधन मार्ग के जितने भी विक्षेप हैं वे सब विनय पत्रिका के चिंतन से समाप्त हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है प्रकाशित हो जाता है चाहे वह किसी संप्रदाय से दीक्षित हो पर विनय पत्रिका साधकों का हृदय है सारी बात खोल करके गोस्वामी जी ने रख दिया तो नारायण हम केवल बाहरी पद प्रतिष्ठा चमक दमक इसी को संत न माने इस प्रकार के लक्षणों का अनुभव हमें कैसे होगा जब हम सत्संग करेंगे तभी हमारे भीतर वह परख करने की योग्यता आवेगी फिर वह संत ऐसा भक्त अपना पुत्र ही क्यों ना हो अपनी पुत्री ही क्यों ना हो यदि उसमें भी ये लक्षण दिख जाए अपनी पत्नी ही क्यों ना हो उसमें ये लक्षण दिख जाए अथवा अपने घर का नौकर ही क्यों ना हो उसमें यदि ये लक्षण दिख जाए पिता में भाई में दिख जाए तब तो कहना ही क्या है किसी मित्र में इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ जाए तो उसको केवल मित्र पुत्र पुत्री अथवा शारीरिक संबंधी मत मानो हृदय से स्वीकार कर लो ये भक्त है ये महात्मा है ये प्रेमी है इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सेवत सादर संत को पहचान कर आदर पूर्वक उनका सेवन करो तो समन कलेशा क्लेश का समन हो जाएगा सबसे बड़ा क्लेश क्या है संसार में आए हुए क्लेश क्लेश नहीं है अरे जब शरीर संसार ही अनित्य है तो इसके संपर्क संबंध से आने वाली विपत्ति संकट क्लेश वो नित्य कहां से रहेंगे क्या करें महाराज बड़े बीमारी से परेशान शरीर को ही तो बीमारी लगी जब शरीर ही सदा नहीं रहेगा तो बीमारी सदा कहां से रहेगी इसलिए दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं, वस्तुतः ये क्लेश नहीं है ये संकट नहीं है जीव का जीव का वास्तविक संकट ही नहीं पाए हम जिनके अंश हैं, उनके चरणों में नहीं पहुंच पाए यही है सबसे भारी विपत्ति यही है सबसे भारी क्लेश और इस क्लेश का समन सेवत सादर समन सा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा ऐसे संतों को हम पहचान कर उनका सेवन करें तो क्लेश का समन हो जाए राम जी के पुत्र किशोर सिंह भक्त हैं अपने पुत्र किशोर सिंह को संत मानकर श्री राम सिंह जी ने आदर किया भक्तमाल में चरित्र है खंडेलार रियासत के राजगुरु पंडित श्री परशुराम पारिक पारिक ब्राह्मण होते हैं पंडित श्री परशुराम जी पारिक जो केवल खंडेला के राजगुरु नहीं थे सुना जाता है कि उस समय की बामन छोटी बड़ी रियासतों के भी गुरु थे परशुराम पंडित जी बड़े भारी विद्वान थे और उनकी एकमात्र पुत्री करमेती बाई कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ा और गौने के समय वृंदावन चली गई पिताजी रो रहे हैं माता रो रही है और महाराज ने पंडित जी को समझाया गुरुजी दुखी मत हो अरे रात कोई तो भागी है करमेती कहां जाएगी भाग के हम पकड़वा लेंगे चारों ओर घुड़सवार दौड़ा दिए और, और स्वाभाविक बात थी कि राजा को पकड़वाने में कितना समय लगता लेकिन घोड़ों के टाप की आवाज सुनकर सिपाहियों को देखकर कर्मेती भाई ने सड़े हुए ऊंट के मरे हुए सड़े हुए ऊंट के करंक के भीतर तीन दिन तीन रात्रि तक बैठकर हरि नाम का जप किया आप विचार कीजिए कैसा वैराग्य कर्मे कोई पशु मर जाए तो वहां सड़ने के बाद आप खड़े नहीं हो सकते और उस ऊंट के चमड़ी तो ऊपर से थी उसके भीतर सियार घुस घुसकर खा गए थे मांस खोखला बना दिया था उस करंक के भीतर तीन दिन तीन रात्रि तक बैठकर हरिनाम जप किया और तीन दिन में सारे राजस्थान के क्षेत्र को सिपाही सैनिकों ने छान लिया और राजा के हां अंत में निवेदन किया महाराज करमेती लगता धरती पर नहीं कोई सिंह व्याग्र खा गया होगा क्योंकि चार अंगुल भी भूमि ऐसी नहीं बची जो हमारे द्वारा न देखी गई हो सब जगह देख गया अब ये कौन विचार कर सकता कि सड़े उठ के करंक में भी कोई बैठ सकता और वहां से चलकर सोरोंजी आई क्योंकि जो शरीर इस अपवित्र स्थल में रह चुका है अब श्री के योग्य कैसे होगा गंगा सबको पवित्र करने वाली है गंगा में स्नान किया और मथुरा आकर संपूर्ण आभूषणों को ब्राह्मणों को दे दिया और एक वस्त्र धारण करके करमेती वृंदावन आ गई और वृंदावन में केवल सारे शरीर में ब्रजर लपेट कर निरंतर कृष्ण कृष्ण जपती रहती प्रेम विरह में रोती रहती, साक्षात रहतीक्षातोपी का प्रेम करमे ने दिखाया करके और करमेती का काल मीराबाई के काल से भी पुराना काल जब पिता परशुराम पंडित जी अपनी बेटी करमेती का दर्शन करने आए तो लिखा है भूमि असुआ भिजाई है हमारे निकट ही ब्रह्मकुंड है रंगजी के पास वहां बटवृक्ष के नीचे करमेती बैठी थी और वहां की सारी भूमि आंसुओं से भिजी थी इतना वियोग इतना विरस श्री कृष्ण का लगता था इस ब्रह्मांड के जितने परम विरक्त संत हैं उनकी विरक्ति स्वरूप धारण करके आ गई है अथवा ये मूर्तिमती तपस्या आ गई है अथवा ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण विरह की प्रतिमा प्रकट हो गई है क्या कहें पंडित जी विद्वान थे अपनी बेटी के तीव्र वैराग्य और इस विलक्षण अनुराग को देखकर उनका मन प्रसन्न तो हुआ किंतु उन्होंने एक बात अपनी बेटी से कह दी कि बेटी हमने तुम्हें कोई भजन के लिए रोका तो कभी नहीं तुमको ससुराल नहीं जाना था हम बहुत अधिक धन देकर ससुराल वालों को संतुष्ट करके विदा कर देते तुमको वहां नहीं भेजते जीवन भर घर में ही रहकर भजन करती गौने के समय मुकलावे के समय तुमने घर छोड़ करके हमारी तो नाक ही कटवा दी युवा लड़की घर छोड़कर भाग गई हमारी तो नाक ही कट गई करमेती बाई ने कहा पिताजी आपके सत्संग से ही मैं भक्ति के पथ पर आगे बढ़ी और आप ऐसी मोहग्रस्त प्रता समान बातें कर रहे हैं ये आपके मुख से शोभा नहीं देती है बरस पचास लगी विषय में वास क्यों बरस पचास लगी विषय में वास की हो गयो न उदास चवे नाक कटैदियों जो पो कटी ना कट एक होती नाक लोक में ना पारी भक्ति भक्तिनाथ लोक में न पाई खाना एक भक्ति भक्तिनाथ लोक में न पाई हान एक भक्तिनाथ लोक में न पाई सच्ची भक्ति तो भगवान की सच्ची नाक तो भगवान की भक्ति है आपने कहा कि बेटी तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी कर थी तो नकटे की नाक क्या कटेगी नाक होए तब न कटे नाक थी कहां आपके जो कटी पिताजी बोले क्या कहती हो हमारी तो बहुत लंबी नाक है कर्मे ने कहा पिताजी सबसे लंबी नाक गणेश जी की है इसलिए वे प्रथम पूज्य हैं इतने देवता सब में लंबी नाक किसकी है सबसे लंबी नाक गणेश जी की है इसलिए वे प्रथम पूज्य हैं पर गणेश जी की इतनी लंबी नाक कैसे है जासू जान गण के कारण ही प्रथम पूज्य हैं राम नाम के जप के कारण ही प्रथम पूज्य हैं पंडिताई पाले पड़ी यही पूर्वलो पाप और को उपदेशता कोरा रह गया आप करमेती ने कहा यही तो चक्कर है समस्या यही है आप जीवन भर राजा महाराजाओं को अपना जजमान मानकर उपदेश देते रहे लेकिन आपने स्वयं उसे स्वीकार नहीं किया बरस चरित्र है परशुराम पंडित जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने अपनी बेटी को ही गुरु मानकर प्रणाम किया हैं पुत्री को प्रणाम करके फिर भजन में लग गए पंडित बोले अब तो यहीं रह के भजन करूंगा बोले आप यहां नहीं रह सकते क्योंकि आप में वैसा वैराग्य नहीं आप तो घर रह के भजन कीजिए जी ने स्वयं बिहारी जी का एक स्वरूप प्रदान किया था करमेती बाई को वो स्वयं प्रकट स्वरूप स्वयं यमुना जी ने करमेती बाई को प्रदान किया था वो स्वरूप पंडित जी को दे दिया जो आज भी खंडेला में विराजमान सीकर जिला में ना सीकर जिले में है न खंडेला सीकर जिला में खंडेला है आज भी विराजमान है कभी आप खंडेला जाएं, तो हमारे श्री बिहारी जी का दर्शन जरूर करें कर्मेती बाई के प्रकट ठाकुर इतने प्यारे ठाकुर हैं हम क्या कहें हम तो जब जाते तब दर्शन करते हैं बहुत प्यारे ठाकुर जी अब बिहारी जी बिल्कुल पहचानते हैं वृंदावन में रहने वालों को तो उनको बिल्कुल पहचानते हैं पहली बार अपने राम जब गए तो बिजली नहीं थी अंधेरा जैसा था तो मन में ऐसा था कि बहुत निकट से देखें बिहारी जी को मन में आया। लेकिन किसी भी मंदिर में ये तो मर्यादा है नहीं कि एकदम भीतर आप चले जाए बाहर से ही दर्शन होता है मन में जैसे ही भाव आया तो पुजारी जी बोले बाबा कहाँ से आए हमने कहे वृंदावन से अरे बोले वृंदावन के ही तो ठाकुर हैं आप यहां क्यों खड़े आप तो भीतर जाके दर्शन कर लो पता नहीं कैसे कह दिया वो बिहारी जी ने भीतर बैठ करके प्रेरणा कर दी तो हमने ये भी कहा हमने कहा कि मंदिर की मर्यादा है सबको भीतर नहीं जाना चाहिए गर्भगृह में अरे ये तो आपके ही ठाकुर जी आप तो चले जा जब दो बार कहा तो हम चले गए भीतर एकदम निकट से दर्शन किया उनके चरण का स्पर्श किया अद्भुत स्वरूप है अद्भुत दर्शन बोलो श्री बिहारी जी महाराज की और परशुराम पंडित जी का जीवन बदल गया नारायण और कहा तक कहें ओर नरेश महाराज मधुकर साह ने अपनी मति रानी गणेश कुमार कुंवर गणेश जिनको गणेश दई रानी कहा जाता है गणेश रानी की भक्ति को स्वीकार किया भक्तपाल में लिखाए भूमि पर लौटकर प्रणाम किया गणेश रोने लगी आप क्या कर रहे हैं बोले मैं धन्य हूं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी मुझे प्राप्त हुई कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं शरीर संसार से जिसे वैराग्य हो गया भगवान के चरणों में अनुराग जिसको हो गया श्रेष्ठ है भले ही आपका बेटा हो पोता हो पतोहू हो बहू हो कोई क्यों अरे नारायण घर का नौकरी क्यों ना हो यदि उसमें भगवत प्रेम है तो उसे भक्त मानकर उसका आदर करने लग जाओ बस वहीं से क्लेशों का समन हो जाए इसलिए नाभाजी ने कहा कठिन काल कल योग में कर निष्कलंक रई हा कठिन काल कल योग में कर निष्कलंक ती नश्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरति जोरी नश्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सोरथि जोड़ी सवै जगत की फांसी तरक तुका जो तो जगत की फांसी कर दिनु का निर्मल कुल कान धन्य पर सा जाई निर्मल कुल कान थड़िया धन पर जाई विद्य वृंदावन वास संत मुख करत पड़ाई विंद वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई संसार स्वाद सुख बांध जो फिर नहीं तन दिन चय संसार स्वाद सुख बांध जो तेरे नहीं तन तन क्य कठिन काल कल योग में, में निष्कलंग हाँ कठिन काल कल योग में पर मे ती निष्कलंग करमेती बाई ने देह त्याग नहीं किया करमेती बाई ने सशरीर निकुंज में प्रवेश किया अंतरधान हो गया आज भी करमेती बाई दिव्य वृंदावन में युगल सरकार की नित्य सेवा में विराजमान है वे कृपा पूर्वक चाहे तो आज भी किसी जीव को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर सकती है तो श्री करमेती बाई की हम यही बात कह रहे थे भैया संत को पहचान कर और फिर उसका सत्संग करने लग जाओ बात बन जाएगी बहुत ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं भटकने वाले भी कई बार बहुत दिग्भ्रमित हो जाते भटको मत रास्ता मिल गया है तो चल पड़ो रत्नावती ने अपनी दासी में संत का दर्शन किया और जब दासी में संत का दर्शन किया तो उसी के सत्संग से रानी को प्रेम की प्राप्ति होगी कल आप लोगों ने सुना ना कि पहले तो दासी को नाम जपते हुए देखकर उसे जिज्ञासा हुई अरे खवासिन दासी तू रोती है नामों को लेकर ये कौन है नवल किशोर कभू नंद के किशोर का नवल किशोर गौनंद के किशोर वृंदावन चंद, कही आखें भरी पानी वृंदावन चंद ये कौन है नवल किशोर ये कौन है वृंदावन चंद ये कौन है मदन मोहन जिसका नाम लेकर तुम रोती हो दासी ने कहा हे महारानी जी आपसे हमारी प्रार्थना है आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि कहीं यह रोग तुम्हें लग गया तो तुम्हारा यह रानीपना धूल में मिल जाएगा यह इतनी भयंकर बीमारी है जो सुनने से लग जाती है बोले नहीं यह तो बताना पड़ेगा ये वृंदावन चंद्र कौन है नवल किशोर कौन है नंद किशोर कौन है अब तो दासी ने अति कंठा देखी कहो सो विशेष अति कंठा देखी कहो सो विशेष रसिक नरे स का है है। रसी की पानी कर दई रसी नरे सी पानी कई है टहल चुताई औसरहने लिटाई बाई टहल चुटाई सिरानी ले बिठाइबाई गुरु बोध आइया जानो रे कि नहीं गुरुबुद आइया जानो वृंदावन के रसिक नरेशों की वाणी कह दी देखो रसिक नरेशों की वाणी की चर्चा आई और हमारे वृंदावन के परम रसिक आचार्य चरण परम पूज्य प्रात स्मरणी श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधार रहे हैं जिनकी कल से ही प्रतीक्षा हो रही है कल भी आप लोगों को सूचित किया गया था तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं अब देखिए रानी ने दासी में गुरुबुद्धि को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके टहल छुटाए गई सिरहा ने बिठा लिया और कहा कि अब आपकी एक ही सेवा है निरंतर श्री ठाकुर जी का नाम यशगान करो एक ही आपकी सेवा है प्रसन्न हो और अब तो सत्संग चलने लग गया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय आधारमण रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय सर्वेश्वर भगवान की जय श्री राधा गोलोक बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री महाराज जी की देखो लो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं उत्सव के आरंभ में पथमेढ़ा भी गोलोक धाम ही है गायों का लोग गोलोक तो श्री पथमेड़ा गोलोक धाम वाले महाराज जी आरंभ में आए और श्री वृंदावन गोलोक धाम वाले महाराज जी उत्सव की पूर्णा पर बगे कितने सौभाग्य की बात है और भक्तमाल की कथा में भक्ति भूप रत्नावती जी का चरित्र चला रहा है आमिर महारानी हम लोग सावधान होकर के पुनः अपने प्रसंग पर महाराज जी हम निवेदन यह कर रहे थे कि दीर्घ काल तक सत्संग किए बिना और अनन्य भाव से श्री हरि नाम का आश्रय लिए बिना साधक में यह योग्यता नहीं आती कि वो संत के स्वरूप को देखकर पहचान सके कि ये संत आज स्थिति यही है हमारी भूमि का तैयार नहीं है हम अपने को ही नहीं पहचानते संत को क्या पहचानेंगे केवल वाही वेश भूषा चमक दमक गाड़ी घोड़ा जय जय कार इसी को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और फिर इसके बाद जब जुड़ जाते हैं फिर हमें वहां वास्तविकता का दर्शन जब नहीं होता तो हमारी अश्रद्धा हो जाती है चलो यहां तक भी कोई बात नहीं वहां से हट गए श्रद्धा हो गई सबसे बड़ी हानि साधक की यह होती है कि वह जीवन भर संत से और उनके संग से विमुख रह जाता है, क्योंकि फिर जो उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा है जिन्हें शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य है और श्री युगल चरण कमलों में परिपूर्ण अनुराग है ऐसे जो प्यारे भागवत संत हैं, उन संतों के सत्संग से वो वंचित ही रह जाते इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर्न सत्संग करो और सत्संग के लिए सत्संग करते करते समझ आ जाएगी संत किसको कहते हैं तिथिक वह कारुणिका सुहृद सर्व देना अजारत शांता साधव साधुभूषण वे सहनशील होते कारुणिक होते प्राणी के सच्चे हितैसी होते अजात शत्रु होते शांत होते अजात शत्रु अतएव शांता देखिए हमारी अमुक व्यक्ति के प्रति शत्रुता की बुद्धि है उसको हम शत्रु मानते हैं तो वह व्यक्ति भले ही आकर कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करे पर उसका चेहरा देखते ही हमारे भीतर कुछ उथल पुथल होने लग जाएगी हमारा चित्त शांत हो जाए अरे इसका तो हम मुहनी देखना चाहते थे कैसे सामने आ गया सदा शांत रहने का एक ही उपाय है भीतर से निश्चय कर लो मेरे शत्रु ने धरती पर जन्म ही नहीं लिया है और ये भाव तब आएगा जब सर्वत्र प्रभु दृष्टि होगी निज प्रभु में देख ही जगत के हिसन करेंगे। अजात शत्रु अतएव शांता हा। और वे कैसे होते हैं कहते साधव परोपकारी साधु शब्द का सरलार्थ है परोपकारी पर उपकार बचन मन काया मनवाणी क्रिया से परोपकार यही संत का सहज स्वरूप है यही उसका स्वभाव है भूखे को अन्न देना प्यासे को जल देना वस्त्रहीन को वस्त्र देना रोगी को चिकित्सा उपलब्ध कराना धनहीन को यथा योग्य धन की व्यवस्था करना ये तो सब परमार्थ है ही है परोपकार है ही है ब्राह्मण की सेवा करना संत की सेवा करना ये तो सब परोपकार परमार्थ है ही है, सबसे श्रेष्ठ परोपकार है भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की मूल देव ऋषि और पितरों के यजन की भी मूल गो माता की सेवा करना गोवंश की सेवा करना सबसे बड़ा परोपकार परमार्थ है और ये सारे कार्य भगवत कृपा से संतों के द्वारा भैया देखो करते तो सब गृहस्थ लोग एक गांव में पूज्य महाराज जी बैठे हैं इसलिए कहने का मन कर रहा है एक गांव में हम कुछ कथा कह रहे थे बड़ा गांव है तो कथा में कोई एक वैश्य का दृष्टांत हमने सुना दिया कंजूस बनिया का दृष्टान्त ऐसी मन में आया सुना दिया यद्यपि हम सुनाते नहीं है चुटकुला तो कभी नहीं सुनाते गीत गजल चुटकुला ये सब नहीं करते हैं और दृष्टांत भी नहीं सुनाते पर ऐसे कोई प्रसंग था सुना दिया तो एक वहां के वयो वृद्ध अच्छे थे विचारे बड़े उठ के खड़े हुए बोले महाराज व्यास जी हमारे अपराध को क्षमा करना हम बूढ़े आदमी हैं अटपट बोल जाए तो कोई बात नहीं आप अवस्था में तो बालक ही हैं कहा सही बात है बालक है। उन्होंने कहा महाराज जितनी धर्मशाला सब बनिया बनवाते हैं जितने अस्पताल सब बनिया बनवाते हैं जहां कहीं गौशालाएं है, खुली हैं गो सेवा भी बनिया ही करते हैं आप ब्राह्मणों की संतों की सेवा भी बनिया ही करते हैं और आप लोग जब कथा कहने बैठते हो तब दृष्टान्त हमारे ही सब हंस के कहा पर जब हमने उसको उत्तर दिया तो बहुत संतुष्ट हुआ उस हमने कहा कि भाई देखो बात ये हम आपसे कह रहे हैं आप अनुचित नहीं मानना आप भी जानते होंगे तमाम लोग अभी भी भारतवर्ष में व्यापारी वर्ग में ऐसे पड़े हैं जिनके आगे भी कोई खाने वाला संपत्ति का नहीं अपार संपदा उनके पास है लेकिन इसके बाद भी उनका मन कभी नहीं करता कि ये गाय ब्राह्मण संत इनकी सेवा में कुछ लग जाए महाराज बात तो बिल्कुल सही है बोले तो हम ही कितने लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके पास बहुत है लेकिन जीवन में उन्होंने कुछ दिया ही नहीं उनको देने का अभ्यास नहीं है और ये भी जानते कि वह हमारे किसी काम का नहीं क्यों हम मरने वाले हैं तो केवल धनवान होने से कोई सेवा नहीं करता संत सदगुरु का अनुग्रह किसी श्रीमंत को प्राप्त हो जाए सत्संग प्राप्त हो जाए तभी उसके मन में सेवा की भावना जगती है आप इसलिए बनियाई सब करते ये बात तो बिल्कुल सही है पर केवल धनी मानी सेठ साहूकार नहीं करते जिन पर संत सदगुरु की कृपा हो गई है जिन्हें समझ में आ गया है कि धन का उत्तम उपयोग सेवा है वो करते हैं बोले हाँ महाराज अब समाधान हो गया तो कब तुम्हारी कथा थोड़ी सुनाई हमने तो उस कंजूस बनिया की कथा सुनाई जो कभी दान नहीं करता था। हंसने लगा बोले बिल्कुल ठीक है महाराज तो नारायण जो भी हम कोई मुख देखी बात नहीं कह रहे हैं आप विचार पूर्वक हमारी बात को सुने और समझने का प्रयत्न करें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी भगवत कृपा से संसार में जहां कहीं ईमानदारी से परमार्थ के लिए कुछ हो रहा है उसके मूल में कर... सबके मूल में भगवान है करने वालों के भगवान निमित्त धनी मानी लोगों को ही बनाते हैं लेकिन उन सभी पवित्र पारमार्थिक कार्यों के मूल में आप खोज कर देख लेना किसने किसी संत की प्रेरणा अवश्य होगी कोई ना कोई संत अवश्य होगा संत न हो तो हम मनुष्यों का तो ऐसा स्वभाव है कि भले ही एक कौड़ी मरने के बाद साथ न ले जाने वाले हों तो भी यदि सत्संग न हो संत कृपा न हो तो हम कभी उसको अच्छे कार्य में व्यय नहीं कर सकते सेवा में नहीं लगा सकते तो ये सब कार्य भी संतों के द्वारा होता है गौ की सेवा ब्राह्मण की सेवा अतिथि की सेवा रोगी की सेवा वृद्ध की सेवा भारत पशु पक्षियों की सेवा सारी प्रकृति की सेवा जहां कहीं सेवा का कार्य है कोई ने कोई परमार्थ परायण परोपकारी संत का उसमें योगदान पर यह उपकार तो सब संत का उपकार है ही सबसे बड़ा संत का उपकार जीवों के प्रति यही है कि वह इस शरीर संसार से चित्त वृत्ति को हटाकर भोगों से विषयों से चित्त वृत्ति को हटाकर युगल सरकार श्यामा श्याम श्री सीताराम जी के चरणों में लगा देते हैं संत का सबसे बड़ा उत्थान इसलिए साधव परोपकारिण जीवों को भगवान की प्राप्ति कराने वाले हमारे यहां साधुओं में श्री कबीरदास जी की एक पंक्ति प्रसिद्ध है हरिजन हरि ही देते हैं माल मुलुक हरिदेत हैं हरिजन हरि ही देते ठाकुर जी भी कई बार माल मलुक दे करके बहका देते हैं लेकिन ये भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं संत प्रसन्न होते हैं सदगुरु प्रसन्न होते हैं तो जीव को भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। वे संत होते कैसे हैं कहते साधु भूषणा साधुभूषणा साधु भूषणा साधु का तात्पर्य है साधुन भूषयंती थी साधु भूषणा वो संतों को सुशोभित करने वाले होते माने संत का स्वरूप भी हो और संत का स्वभाव भी हो तो ऐसे संतों से संपूर्ण साधु समाज सुशोभित हो जाता उस समाज की गरिमा बढ़ जाती दूसरा भाव ये है ऐसे संतों का आभूषण उनकी यह साधुता ही है साधुता ही उनका आभूषण होती है और कोई हीरा जवाहरात की माला थोड़ी पहनते हैं ये चित जो लक्षण हैं गुण हैं, यही उनका श्रृंगार है यही उनकी शोभा है तीसरा अर्थ साधुभूषणा का बहुत अच्छा अर्थ भक्त भक्त मन मनोरंजनी टीकाकार ने दिया है वे लिखते हैं साधुन भूषयंती ऊर्ध इति साधुभूषणः वो कहते ऐसे साधुता के गुण भी हों और वैष्णव के चिन्ह भी उनके श्रीअंग पर हों तो बोले ऐसे संत तो साधुभूषण होते हैं साधुओं को भी सुशोभित करते हैं ये तिलक है तुलसी की माला है भगवन नाम है कथा कीर्तन है इससे संत की शोभा होती है। हमारे महाराज जी कहते थे संत भजन करते बहुत अच्छे लगते हैं संत माला फेर रहे हो आंख मुद के बस आप दर्शन करो आपका मन प्रसन्न हो जाए और भोजन करते भी बहुत अच्छे लगते हैं संत भजन करते बहुत अच्छे लगते हैं अब भोजन करते भी बहुत अच्छे लगते हैं सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्णा गोविंदे खूब जय जयकार बोलकर बीच बीच में भगवान का स्मरण करके तब प्रेम से पाते तो भोजन करते भी बहुत अच्छे लगते हैं पर झगड़ा करते अच्छे नहीं लगते बोलो वृंदावन बिहारी झगड़ा करने लग जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते फिर नारायण और वे संत करते क्या हैं मैन्य भावेन भक्ति कुर दृढ़ मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्तस्वजन स्वजन बांधवा वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं महाराज जी भक्ति के दो विशेषण हैं भक्ति में अनन्य भाव बहुत जरूरी है और दृढ़ भाव बहुत जरूरी है अनन्य भाव और दृढ़ भाव के बिना भक्ति बन नहीं सकती अनन्य भाव का अर्थवी समझना बहुत जरूरी है अनन्न्य भाव का तात्पर्य बहुत संकुचित मत कर लेना कई बार अनन्य भाव का तात्पर्य बहुत संकुचित करने में भी अपराध हो जाता है हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं भगवान दसवीस नहीं हो सकते भगवान दसवीं सो सकते क्या अरे भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की ताकत नहीं है भगवान में दूसरा भगवान बनाने की ताकत होती तो मनु जी के यह वरदान मांगने पर चाहू तुम ही समान सुत प्रभुषण कवन दुराव तो अपने जैसा दूसरा कोई भेज देते लेकिन ठाकुर जी को कहना पड़ा आप सर सिखो जो कहा आई हमारे ठाकुर जी दसवीं नहीं है अब उनकी इच्छा है वे से बन जाएं कछ्छप बन जाएं वराह बन जाएं हंस बन जाए हेग्रीव बन जाएं नृसिंह बन जाएं वामन बन जाएं त्रिविक्रम हो जाएं श्री राम जी के रूप में आ जाए मुरली मनोहर के रूप में आज ये ठाकुर जी की इच्छा है ठाकुर जी में भेद ब्रह्मा जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं तो एक महाराजी आचार्यों ने भाव दिया है उन्होंने कहा ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए चौबीस अवतार लिए ये भाव लिखने योग्य भाव ब्रह्मा जी की परीक्षा के लिए भगवान ने चौबीस अवतार की ठाकुर जी ने देखा ब्रह्मा सृष्टि के मेरे सबसे पहले भक्त हैं मैंने इन्हें वेदों का ज्ञान दिया भागवत का ज्ञान दिया अब देखते हैं ये हमको पहचानते हैं कि नहीं ठाकुर जी भेष बदल बदल के ब्रह्मा जी के सामने आते हैं पर दूसरे लोगों को पहचानने में बड़ी देर लगती ब्रह्मा जी को पहचानने में देर नहीं लगती उन्हीं की नाशिका से छीक आई और वारा प्रगट हो गए ब्रह्मा जी तुरंत पहचान गए मेरे प्रभु ब्रह्मा जी को भूल नहीं पड़ती है इसलिए प्रेमी अनुरागी भक्त अपने ठाकुर को हर समय पहचानते हैं चाहे तुम वाराह बन जाओ चाहे नसंग बन जाओ चाहे कच्छप बन जाओ हम तो आपको पहचानते आप हमारे हो हमारे कहने का तात्पर्य है भगवत स्वरूपों में भेद करना ये अनन्यता नहीं है ये अनन्यता के नाम पर किया गया अपराध है अथवा अज्ञान है क्योंकि भगवान दसवीं नहीं हो सकते एक ही हैं। सर्वेश्वर प्रभु एक ही है तब अनन्य भाव का तात्पर्य क्या है अनन्य भाव का तात्पर्य है ये माताएं बहुत अच्छी प्रकार से जानती हैं अनन्य भाव का तात्पर्य विवाहित होकर किसी परिवार में बहू बनकर पहुंच गई अपतिव्रता पवित्र भारतीयता भारतीय संस्कारों से संपन्ना पतिव्रता सती साध्वी कुल है तो वह अपनी ससुराल में जाकर अपने सास ससुर की भी पूजा करती है कि नहीं उसको भी प्रणाम करती है कि नहीं उनको भी भोजन कराती है कि नहीं उनकी भी सेवा करती है कि नहीं जेठ और देवर की भी सेवा करती है कि नहीं ननद नंदोई की भी सेवा करती है कि नहीं फूफा फूफी मौसा मौसी जाने कितने लोग आते हैं घर में मामा मामी जो भी आ गया उस सब की सेवा करती किसके नाते से अपने पति के नाते से करती है ये मेरे पति के मामा हैं, ये उनकी मामी हैं, ये इनके फूफा हैं, ये उनकी फूफी है कहा तक कहें जिनसे कोई नाता रिश्ता नहीं ऐसे अतिथि आते हैं तो मेरे पति के प्रिय अतिथि हैं इसलिए उनकी भी सेवा करती है मित्रों का भी आदर करती है सबका आदर करती है किसी का तिरस्कार नहीं करती सबसे प्रेम से बोलती है सबकी सेवा करती है लेकिन पति भाव केवल पति के प्रति स्वीकार करती है इसका नाम है अन्य भाव जैसे पतिव्रता नारी पतिस्थान पर केवल पति को मानती है और बाकी पति के संबंध से आदर सबका करती है यही वैष्णव का अनन्न्य भाव है वह ठाकुर के रूप में अपने आराध्य के रूप में एक श्री ठाकुर जी को स्वीकार करे पतिव्रता नारी के समान और फिर ये जितने देवी देवता हमारे ठाकुर जी के ही तो परिवार के हैं उन्ही की भी होती इसलिए उनका भी बंधन करे अनादर किसी का न करे तिरस्कार किसी का न करे सबका सत्कार करे लेकिन पतिव्रता नारी की भांति अनन्य भाव अपने आराध्य श्री राम कृष्ण नारायण के स्वरूप में रख ये अनन्न्य भाव और दृढ़ भाव क्या है दृढ़ भाव बहुत से लोगों में सत्संग का बहुत जल्दी प्रभाव होता है एक ही बार कथा सुनी ओ महाराज एकदम बदल गए भजन में लग गए और जैसी ब्यासी कथा बांच के अपने घर गए वृंदावन गए तो वो जब तक थोड़ा नशा रहता ना सत्संग का तब तक थोड़ी सी भक्ति उनमें रहती फिर सन्यासी हो गए बाबा जी हो गए कंठी देखते कहेंगे बाबा हो गए अरे तुम क्यों साधुओं के चक्कर में पड़ गए ये क्या तुम्हारा तिलक तुलसी से क्या लेना देना साधु सन्यासी की नकल क्यों करते हो अपना घर पालो धंधा देखो पानी देखो खेती पाती देखो नौकरी चाकरी देखो क्या तुम ये चक्कर में पड़ गए धीरे धीरे उसकी भी समझ में आ जाता है बस कभी कोई महात्मा मिल जाए 10 पांच रुपया चढ़ा के ढोक दे लेने बस इसी में भक्ति पूरी हो जाती है हमारा ये मार्ग नहीं है तब वो भक्ति कैसी होती है बोले नई भक्ति नौ दिना खेचा तानी दस दिना नई भक्ति नौ दिना और खेचा तानी दस दिना फिर ग्यारहवें दिन जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं इसको कहते हैं भक्ति और भक्ति मीराबाई की है कितना संकट आया मीराबाई पर माताएं कोई बतावे जितना संकट झेलकर कर मीराबाई ने भक्ति की क्या वैसा संकट आज तक किसी नारी के जीवन में आया है क्या बिस्धर नाग की पिटारी भेजी गई हो हालाल विष भूल कर दिया गया हो भूतों के महल में ठहरा दिया गया हो और राणा स्वयं नंगी तलवार लेकर मारने के लिए आ गया हो शायद इतना अत्याचार किसी के ऊपर नहीं हुआ लेकिन भक्ति निशान बजाई के काहूते ना हिन लजी लोकलाज कु शृंखला तज मीरा गिरिधर भजी कोई बाल बाका मीरा जी का नहीं प्रहलाद जी की भक्ति दृढ़ भक्ति तो मई अन्य नावन भक्तिं कुर् दृढ़ा मत कृते त्यक्त कर्माणा वे मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म फल का त्याग कर देते हैं सर्व कर्म समर्पण मेरे चरणों में कर देते हैं। सगे संबंधी बंधु बांधवों में होने वाली ममता आसक्ति का भी त्याग कर देते हैं और फिर क्या करते हैं बोले मदास कथा मृष्टा शृणवती कथय तपंति विवधास्ता नैता केवल मेरा आश्रय लेकर के रहते महराजी शरणागति की शर्त है सर्त है शरणागति बिना सर्त नहीं है अन्याश्रय हुआ नहीं कि शरणागति इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है अन्याश्रयण प्रपत्तिर बाधिता भवती श्री ठाकुर जी का आश्रय छोड़कर वाणी मात्र से भी यदि किसी का आश्रय लिया तो शरणागति कमजोर पड़ जाएगी जैसे ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र के बंधन को सहन नहीं करता ऐसे ही शरणागति अन्य आश्रय को सहन नहीं करती। केवल ठाकुर जी के शरण न धर्मिष्ठ चात्म वेदी न भक्ति मतचारबिंदे अकंच नो नादूल शरण प्रपद्ये अन्यथा शरण नास्ति शरण मम तस्मा कारुण्य ने रक्षस्व परमेश इस अनन्य भाव का अनियाय का उदाहरण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाष्ट्र के आठवें श्लोक में बड़ा अद्भुत इसका उदाहरण प्राप्त होता है व्याख्या का अवसर नहीं है केवल श्लोक उच्चारण करेंगे आश्लिष्यवादरता अदरसना मर्महताम करो तो यथा तथावादधा तुलम पटो मत प्राण नाथ तु सेव ना वे मेरे प्रियतम प्राण जीवन धन श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भर कर मुझे हृदय से लगा ले अथवा मुझे ठुकरा देवें मुझे पद दलित भी कर देवे अथवा अपने मंगल में कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मंजुल मंजुल दिव्य दिव्य स्वरूप का दर्शन न कराकर मरमान मर्मांतक विरहजन्य पीड़ा प्रदान करें अथवा जैसे में उनका मन प्रसन्न हो सो करें बस मेरी तो एक निष्ठा है मत प्राण नाथस्तु सऐव ना, ना पर मेरे प्राणनाथ केवल श्री ठाकुर जी ऐसे लक्षण जिसमें हो तो भगवत की संगति तीन हूतापम सावन और ऐसे लक्षण यदि घर की दासी में भी हो तो भी उसको संत मान करके उसका संग करके प्रेम प्राप्त किया जा सकता है रत्नावती का चरित्र उदाहरण है इतनी उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त हो गई कि श्री नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं पृथवीरा चंद्रपुल भक्त क्त भूप्रत नृथ्वीराज भूलबू भक्त भूप्रत नथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीति की भावे महा मो छत नित्यनंद लाल लड़ा महा मुदित नित्यनंद लाल लड़ावे मुकुंद चरण चिंतवन शक्ति महिमा बजदाय मुकुंद चरण भक्ति महिमा पति पर लोभ नियो एक अप अपनी नहीं तारी पति पर लोभ न कियो एक अपनी नहीं तारी, तारी।, तारी। बल्पन सवे से ही आमेर सदन सुन भाजती हल सब किसे आमेर सदन सुन भाजती पृथ्वीराज नुल रूप रचना हाँ प्रक्रिया भूपी हमारे भीतर श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया इसका प्रमाण क्या है कई बार प्रेम प्रकट होता नहीं है प्रेम की गंधवी भीतर नहीं होती और हम इतना भाव संजो लेते हैं अपने भीतर के हम तो प्रेमी अनुरागी नहीं प्रेमी अनुरागी रसिक संतों में भी शिरोमणि और होता कुछ नहीं है भीतर हमारे भीतर भगवत प्रेम है इसका क्या परिचय है श्री रत्नावती में विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया कृष्ण प्रेम है इसका परिचय क्या है बोले कथा कीर्तन प्रीति ठाकुर जी की कथा में प्रेम हो जाए ठाकुर जी के नाम में प्रेम हो जाए ठाकुर जी की लीला में प्रेम हो जाए उनके कीर्तन में प्रेम हो जाए तो समझ लेना कि श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है। अरे क्या कथा वथा सुननी लोग बांसते रहते क्या सुननी कथा क्या कीर्तन करना ये कथा कीर्तन तो प्राइमरी साधन है हम तो बिल्कुल ज्ञान की इतनी ऊंची कक्षा पर पहुंच गए हैं अरे तुम क्यों भगत बनना चाहते हो हम तो तुमको साक्षात ब्रह्म बनाने आए हैं भैया ऐसे ब्रह्म बनाने वालों को दूर से लंबी दंडोत हमें तो दासानुदास ही बना रहे हमारा तो एक ही भाव है गोपी भरतु पद कमलोर दास दासानुदास अहं हरे तब पादल दासानुदास हो भवितास्मी भूया और ये भाव तब होगा जब कथा कीर्तन में प्रीति होगी दूसरा प्रमाण भगवत प्रेम भीतर है कि नहीं ध्यान से सुने संतों को देखकर यह लगे कि ए, ये कहां से आपत चली आई ये भीड़भाड़ कहां से आ गई ऐसे चले आए जैसे इनके बाप दादे कमा के धर गए हों यहां ये भाव संतों को देख के आने लग जाए तो तुम भले ही 2400 घंटे में माला फेरते हो वो चाहे जितना बढ़िया स्वरूप बाहर से बना रखा हो यदि संत को देखकर मन राजी नहीं हुआ प्रसन्न नहीं हुआ भाव नहीं जगा तो बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार कर लेना कि अभी भगवान की भक्ति हमारे भीतर नहीं आई भीर भक्तन की भावे प्रेमी की पहचान है उसे संतों की भीड़ अच्छी लगती है महाराज जी एक महापुरुष का हम स्मरण कर रहे हैं हमारे श्री टीला जी के द्वारे के आचार्य चरण मंगल पीठ के आचार्य परम वंदनी पूज्य श्री स्वामी राम नारायण आचार्य जी महाराज डाकोर में विराजते थे, थे। सौ साल से बहुत ऊपर तक शरीर रहा उनका और उनकी उनके साक्षात दर्शन तो हमने नहीं किए पर हमारे पूजश्री पहाड़ी बाबा महाराज हमारे खाक चुप महाराज जी से उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और एक ही परंपरा के होने के नाते महाराज जी की परंपरा में वो महाराज जी के भाई लगते थे तो बहुत आदर करते थे क्योंकि पा, श्री पहाड़ी बाबा भी डाकोर परंपरा से ही थे डाकोर परंपरा के आचार्य चरण श्री महंत श्री सरजुदास जी महाराज जो आचार्य चरण थे उन्हीं के प्रथम शिष्य पहाड़ी बाबा थे बहुत पुरानी बात है सरजूदास उस नाते से महाराज जी का भी बहुत आदर करते थे तो महाराज जी उनका संतों से इतना प्रेम था पूज्य श्री स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज का कि उनके समय में डाकौर में दाऊजी मंदिर में पैर रखने की कहीं जगह नहीं इतने संतों के आसन चारों ओर उनके संतों के आसन और कोई संत जाने लग जाता आसन बांध के तो वो कोतवाल को सिखा के रखते थे साधुओं को एक दो साधुओं को सिखा के रखते थे वो जब तक ठाकुर जी को और महाराज जी को दंडोत करने आवे तब तक उसका झोला आसन गायब करवा देते महात्मा तो हम लोग सब जानते ही अरे हमारा अभी तुम दंडौोत कर रहे थे कहाँ गया हमारा आसन हमारा ट्रेन चुक जाएगा वहां जाना था वहां जाना था अरे राम राम राम राम राम राम, राम, राम। महात्मा का आसन कौन लेगा भैया खोज करो खोज करो खोज करो तब तक तो ट्रेन निकलेगी महात्मा नाराज तो तुरंत बढ़िया नया अचला नया लंगोटी साफी गमछा नया कंबल दे दिया महाराज ये आसन लगाओ, हम खुजवाते खुजवाते हैं, हैं, रोक लेते उसको, कमंडल भी दे दे देते, सब चीज़ दे देते, रोक लेते रोकने के तरीके थे और फिर रोकने के बाद फिर बाद में उनका सामान भी उनको दे देते और कहते महाराज क्षमा करना आप जा रहे थे इसलिए अच्छा नहीं लगा हमको किसी महात्मा ने रख दिया होगा मिल गया तो आपका सामान आपको मिल गया आप रहो कुछ कहां जाओगे देखो रणछोड़ राय जी का दर्शन है दाऊ जी का दर्शन है भजन ही तो करना यहीं भजन करो नहीं जाने देते जल्दी साधु को और कई बार तो ऐसा तक कह देते थे वो कि ठीक है जा रहे हो तो हम हमको लांग कर चले जाओ अब कोई पुराना साधु कौन आचार्य को लांग के जाएगा लांगने का मतलब हमारी बात को लांग के चले जा महात्मा उनके समय में जो आए जीवन भर वहीं रह गए और एक विलक्षणता थी उनके समय में वैष्णवों के सभी तिलकों का दर्शन उनके स्थान में हो जाता ऐसी सेवा असरु पैसा था महाराज ट्रक में कुंभ का समय था जैन का सामान लेके जा रहे थे तो एक लकड़ी का खोखा दुकान वाले जो लकड़ी के खोखा बनाते हैं ना वो जंगल में रुकना था तो खोखा में ही महाराज का आसन लग गया उसी में लेट गए बोले खाली खोखा पड़ा है लेट गए और वहां साधु ने लक्कड़ वक्कड़ चिता करके वो अपना टिकड़ बनाना शुरू किया महात्माओं का तो सब जगह दंगली काम होता है और इतना दिव्य स्वरूप था उनका महाराज विशाल जटा थे उनके बहुत ही दिव्य स्वरूप था कि सस्ते जमाने की बात है कोई नगर के पास की बात थी जनता अपरिचित कोई परिचय नहीं उनका कोई नाम नहीं कोई प्रचार नहीं दर्शन के लिए जनता आने लगी और भेंट चढ़ने लगी उनके निकट रहते थे एक महापुरुष उन्होंने बताया बोले महाराज इतनी भीड़ के महाराज का निकलना मुश्किल हो गया बोले कोई बात नहीं बिचारी भगत है जनता है भावना है इनकी सेवा कर लेने दो साधुओं के मुख में इनका भाग चला जाएगा कुंभ में सस्ते के जमाने में माने आज से कम से कम हम समझते हैं चालीस साल पुरानी बात तो होगी और महाराज जी दस हजार रुपए उनके चरणों में बैठाए अपर चीज बोले गुरु भाई देखो कितना है संत सेवा कितनी आई बोले इतनी आई बोले चलो कुछ साधु का मुख में कुछ मुख जूठा तो हो ही जाएगा ऐसे महात्मा वीर भक्तन की भावे संत में प्रेम होना यही भगवत प्रेम का परिचायक है वैष्णव का दर्शन करके मन में एक आफत कहा से आ गई और महाराज अभी तो भोग लग रहा अभी क्यों चले आए आप ठाकुर जी को भोग धराया हो कोई संत आ जाए तो समझना आज ठाकुर जी साक्षात वे से जीवने के लिए पधारे इतना मन में प्रसन्न होना होना चाहिए मलुकदास जी महाराज कहते हैं संतन को आवत नि रखी लीज कंठ लगाए हित कर भोजन दीजिए आदरसी शीस नवाए दाल भात की भगति है बातन की नाई मनमाने तो कीजिए भूझ ही रे माए हाथ जोरी खड़े हो जिए जब साधु आवे शीस काटी दीजे बे खटका जब हरी जस गावे भोजन आदर बावते ले आगे धरिए जौ परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो संत के आगे जीते जी मर जाओ इतना प्रेम करो जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए तीन लोक में सारे टुकड़ा और कह मलूक ते गए जिन यह ठानी रत्नावती में भक्ति प्रकट हो गई इसलिए भीड़ भक्तन की भावे संतों की भीड़ बहुत अच्छी लगती अर्थात रत्नावती के महल में संतों का जमघट बना ही रहता संत पधारते रहते हमारे श्रीधाम वृंदावन के श्री गोरेदाऊ आश्रम के पूज्य श्री बड़े महाराज जी अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री वैष्णव जी महाराज एक रसिया गाते थे हमें याद नहीं है पूरा हमने उनके मुख से ही सुना है और एकातपंक्ति याद है यदि इनको तुम्हें याद हो तो नहीं है यार बहुत अच्छा पद है शायद गोरेदाऊ की भजन संग्रह में होगा श्री कबीरदास जी का पद मेरे मन में तो यही बैडो चाव संतन को देखूं आम तो मेरे मन में तो यही बैडो चाव संतन को देखूं आम आ तो। कबीरदासी कहते मेरे मन में एक ही बात का चाव है संतों की टोली की टोली हमारे घर आती रहे मेरे मन में तो यही ताव संतन को देखो मन में तो यही बैठो संतन को देखो आ, तो। बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं करूँ प्रणाम बड़े भाग से संत पधारे उपग्र कर करूं प्रणाम सेवा करूं बाग मेरे जागे सेवा करूं बाग मेरे जागे सेवा करूं बाग मेरे जागे, बाग मेरे जागे। सेवा करूं बाग मेरे जागे घर ही में आए चारों दे आ घर ही में आए चारों नाम तनकूर तू आम हो मेरे मन में तो रे बरो जागो संतन कुरे को आैसे भक्ति करूं मैं बाबा होकर के निष्काम कैसे भक्ति करूं मैं बाबा होकर करके निष्ठान ऐसी जुगति बताओ बाबा ऐसी जुगति बताओ बाबा सुमरू में हरी को नाम देव सुमरू में हरी को नाम संगतन को देव तो मेरे मन में तो संत हमारे मातो पिता हैं संत ही भाई बंधो संत हमारे मात पिता है संत भाई बंधो संसार से रिश्ता जोड़े रहे तो देख लो आफत क्या है इनसे रिश्ता जोड़ लो तो सब काम बन जाएगा संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधो संत हमारे माता पिता हैं। है संत ही भाई बंधो संत मिलावे राम से जी संत मिलावे राम से जी संत मिलावे राम से जी संत मिलावे राम से जी ट जम के गो माता मे पंत संतन को मेरे मन में तो यही बड़ो जाव सन्तन को दे आओ मेरे मन में तो यही बड़ो कहत कबीर सुनो भाई साधो भजन निष्काम ऐसा कुछ है अंत में कबीरदास की छाप है एक दो इसकी तुक भूल रहे हैं बहुत सुंदर भैया कथा कीर्तन में प्रेम हो जाए और संतों में प्रेम हो जाए तो समझ लेना अब ठाकुर जी की दया हो गई अब हमारा भगवान में भी प्रेम हो गया कथा कीर्तन में प्रेम न हो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में संतों में प्रेम न हो तो फिर झूठा अहंकार मत पालना कि में भक्त हो गया महामो चौ मुदित नित्य नंदलाल प्रेमी का स्वभाव भगवत प्रेम जिसके जीवन में जागृत हो जाता है भक्त भूप रत्नावती को भगवत प्रेम जागृत हो गया इसलिए कथा महामहो मुदित नित्य नंद लाल लड़ाव महाराज जी ठाकुर जी का भी नाम उत्सव प्रिय है ठाकुर जी उत्सव प्रिय है अरे उत्सव प्रिय नहीं ठाकुर जी स्वयं में उत्सव है सुखदेव जी ने कहा नित्य उत्सवम न तृप्रिपुहु दृषंत्या सुखदेव जी ने कहा श्री कृष्ण तो नित्य नित्य उत्सव है स्वयं उत्सव है उत्सव मूर्ति हैं उत्सव प्रिय है ठाकुर जी को उत्सव बहुत अच्छा लगता इसलिए महाराज जी नारद पांच में ये बात लिखी है कि यदि कोई मंदिर बनवाता है प्रतिष्ठा कराता है ठाकुर जी को विराजमान करता है और साल में एक उत्सव भी ठाकुर जी का नहीं मनाता है तो उस विग्रह में से देवत्व तिरोहित तो हो जाता है द्वारा प्रतिष्ठा करानी पड़ती इसलिए एक विधि बना दी गई कि और कोई उत्सव नहीं तो कम से कम जिस दिन प्रतिष्ठा वही है उस दिन पाठोत्सव अवश्य मनावे और फिर रामनवमी जन्माष्टमी राधाष्टमी ये तो सब होते ही हैं वैष्णवों के लिए उस महीने को बता दो जिस महीने में उनके ठाकुर जी का कोई ना कोई उत्सव ना हो क्षेत्र में रामनवमी का उत्सव हनुमान जी का जयंती का उत्सव बैसाख में परशुराम जी की जयंती का अक्षय तृतीया का बिहारी जी के चरण दर्शन का उत्सव तमाम आचार्यों के आग्रभाव का उत्सव और महाराज इतना ही नहीं बैसाख शुक्ल नवमी को जानकी जी के प्राकृत्य का उत्सव वैशाख पूर्णिमा को फिर बुद्ध भगवान के प्राकृत्य का उत्सव फिर ज्येष्ठ आ गया तो गंगा दशहरा का उत्सव फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जी की जयंती आ जाती है वो उत्सव निर्जला एकादशी का उत्सव और निर्जला एकादशी का उत्सव तो थोड़ा कर रहा है महाराज जी ठीक से कोई निर्जला करे तो और जेठ अषाढ़ अषाढ़ में फिर महाराज क्या कहना गुरु पूर्णिमा महोत्सव और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महामहोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को कितना विराट उत्सव होता है सावन में फिर झूला का महोत्सव फिर भादों में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव राधाष्टमी का महोत्सव फिर कुर में विजयादशमी का महोत्सव और हमारे वृंदावन का सर्वोपरि शरद पूर्णिमा महोत्सव फिर कार्तिक तो पूरा का पूरा महोत्सव है दामोदर मास है कल्पवास वैष्णव करते हैं भक्त साम्रत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ऊर्जा दरो विशेष वैष्णव को कार्तिक मास का विशेष आदर करना चाहिए कार्तिक मास में गोपाष्टमी है अक्षय नवमी है दीपावली है अन्नकूट है महाराज कितने उत्सव हैं और कार्तिक पूर्णिमा को हमारे यहां तो पहाड़ी बाबा की तिथि ही कार्तिक पूर्णिमा की बड़ा उत्सव होता है खाक चौक में अब फिर अगहन में श्री सीताराम जी के विवाह का महोत्सव पूष में धनुर्मास है धनुर्मास महोत्सव गोदाम्बा जी का ठाकुर जी के साथ विवाह हुआ वो महोत्सव वृंदावन में अयोध्या में खिचड़ी महोत्सव अब फिर माघ में तो पूरा माघ महोत्सव संक्रांति का माघ पूर्णिमा का अब चल रहा है फागुन फागुन में फिर होली महोत्सव बीच में अगहन में गीता जयंती महोत्सव कैसाए देश निगोड़ा जगत हो री ब्रज हो कैसाए देश निगो जगत जगते हो नी हो है दे तो ये होली उत्सव अब लोग करें होली का तो हो गा दो चरित्र कैसे होगा फिर तो होली उत्सव अरे नारायण हिंदू धर्म ही महोत्सव प्रधान धर्म है हम लोग गौरवशाली हैं जो हिंदू सनातन परंपरा में हमारा जन्म हुआ है यहां रोने धोने का काम ही नहीं यहां तो हंसो प्रेम से महा महोत्सव क्या करते उत्सव में नित्य नंद लाल लड़ा ठाकुर जी को उत्सव महोत्सव में संत खूब राजी होते हैं और संतों के प्रसन्न होने से ठाकुर जी का मुखुल उल्लास होता है इसलिए उत्सव कभी कमी नहीं करना चाहिए उत्सव खूब मनाना चाहिए महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ा भक्त सदा भगवत चरणारविंद का चिंतन करता है मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजाधारी श्री रत्नावती ने निरंतर श्री कृष्ण चरण कमल का चिंतन किया और भक्ति की ध्वजा को धारण किया ध्वजा को फहराया पति पर लोभ न कि टेक अपनी नहीं तारी देखिए ध्यान से सुने रत्नावती का चरित्र अति भक्ति का चरित्र है सामान्य नारी उसका अनुकरण नहीं कर सकती पति की सेवा करना पति का आदर करना पति में भगवत बुद्धि रखना पातिव्रत धर्म का पालन करना यह सामान्य धर्म है और श्री कृष्ण को अपना प्राण जीवन धन स्वीकार करके उनकी उनसे प्रीति करना ये सामान्य धर्म नहीं है ये परम धर्म सबई पुंसाम परो धर्म हो यो भक्तिजे अह तो क्यों प्रतिहतो यत्मा क्योंकि सबके पति तो श्रीकृष्ण ही हैं कि नहीं अरे पति पदवाच्य शरीर है कि शरीर आत्मा यदि पति माने शरीर है तो मृत्यु के बाद फिर नारी विधवा क्यों हो शरीर तो पड़ा हुआ है तो पति पदवाच्य क्या है शरीरी आत्मा और वह आत्मा कौन है गोपियां कह रही हैं प्रेष्ठो हो भवान तनुभ्रता किलबंधुरात्मा आप प्राणी मात्र के पति हैं प्रियतम हैं क्योंकि आप सबकी आत्मा है चलो संस्कृत वाला भाग आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं भागवत जी की यह पंक्ति आरती में तो रोज गाते हो कि नहीं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं किसी भी दया तुम में तुमसे मैं कुंभ जय जगरी तो सबके प्राणपति तो ठाकुर जी हैं तो सबके प्राणपति ठाकुर जी से प्रेम करना इसमें कोई है इसमें कोई पातिव्र धर्म का उल्लंघन नहीं है इसमें पातिव्र धर्म की सफलता है सार्थकता है सामान्य धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए अवश्य करना चाहिए ध्यान देकर सुने किंतु जहां विशिष्ट विशेष परम धर्म भागवत धर्म से सामान्य धर्म का विरोध हो जाए सामान्य धर्म परम धर्म के आचरण में अनुष्ठान में बाधक बनने लग जाए वहां सामान्य धर्म को नमस्कार करके परम धर्म का आदर करना चाहिए यही वैष्णव सिद्धांत इसलिए जाके प्रियन राम बेदेही तोट बैरी सम समि परम सने तजो पिता प्रहलाद प्रहलादीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तंत ब्रज बनी भई मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम बेदेही पति पर लोभन की ओर टेक अपनी नहीं तारी तक का चरित्र तो आप लोग सुन लिए ना की रोकत उतरे आई दासी की कृपा से रत्नावती को प्रेम की प्राप्ति हो गई विशुद्ध कृष्ण प्रेम मिल गया और उसने कहा कि अब तो श्याम सुंदर के दर्शन की व्याकुलता है बोले ठाकुर जी पधरा लो तो इंद्रनील मणि के स्वरूप पधरा लिए ठाकुर जी पधरा लिए अष्टयाम सेवा कर ली और ठाकुर जी की लीलाओं का स्वप्न में दर्शन भी होने लग गया लेकिन व्याकुलता और बढ़ गई बोले कैसे दर्शन होगा कहते ठाकुर ठाकुर सेवा सेवा केवल सेवा से पूरी नहीं होती ठाकुर सेवा संत सेवा के साथ पूरी होती है मद भक्ता नाम चाहिए भक्त तमाम आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधनम परम स्मात परतरम देवी तदी आनाम समर्चनम तदी आराधन वैष्णव आराधन भगवत आराधन से श्रेष्ठ है इसलिए महाराज जी हमारे यहां संतों के यहां कोई भी उत्सव होगा उसमें वैष्णव आराधन जरूर होता है उसके बिना उत्सव पूरा नहीं माना जाए संत के बिना प्रेम हो गया रानी को भैया प्रेम बड़ी दुर्लभ चीज है ठाकुर जी मुक्ति दे देते हैं पर प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति नहीं देते मुक्तिम भक्ति योगम इस संबंध में हमें कबीरदास जी की कुछ पंक्तियां बड़ी प्रिय है क्या करें समय तो नहीं है लेकिन हम फिर भी बिना कहे चले जाएंगे तो हमको कष्ट होगा बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कबीरदास जी की प्रेम बिका में सुना माथा साटे हाथ बूझत विलमन कीजिए तुरत दीजिए काच हमें समझ में नहीं आता कि श्री कबीरदास जी को लोगों ने इतने रसिक प्रेमी भक्तों को निर्गुणिया संत कैसे कह कैसी अद्भुत प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं श्री कबीरदास जी कहते हैं हमने सुना प्रेम बिक रहा है तो बिकने वाली वस्तु को तो कीमत देके खरीदा जा सकता बोले तो उस प्रेम की कीमत क्या है कहते सिर दे दो और प्रेम ले लो माथा साटे हाथ सिर देकर प्रेम मिलता है कबीरदास जी कहते यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शीश दे दो और प्रेम ले लो तो देरी मत करना कीजिए तुरंत नहीं तो कोई और कोई दिलदार आ जाएगा जो अपना शीश देकर प्रेम ले लेगा और तुम ऐसे ही ताकते रह जाओगे ठंड ठंड पाल मदन गोपाल बनके रह जाओगे इसलिए विलंब मत करो शीश देकर भी प्रेम मिले तो प्रेम ले लो शीश देने का मतलब क्या है अपने अहंक को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना शीश मन अहंकार सब कुछ सौंप देना अपने प्रेमास्पद के चरणों में आपा खो देना अपने आप को भी खो देना ये है प्रेम आगे स्पष्ट कर रहे हैं ये सिर क्या है इसी सिर का नाम है मैं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं मै प्रेम गली अतिशांति या में द्वेन न समान प्रेम की गली इतनी सक्रिय है इसमें दूसरे के लिए जगह नहीं है ले गली सक्रिय है पर इस गली में पहुंचने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्रेम सरगते उतरो भगवान के धाम से उतरा आसमान से उतरा प्रेम गे उतरो नो गो नो भगवान के धाम से आकाश से प्रेम नीचे उतरा धरती पर आया इसलिए आया कहते गली गली खोजत फिर बिन सिर को धड़ धड़कौन बिना सिर का धड़ कहां है ये खोज रहा है प्रेम कोई अभिमान शून्य मिले तो सही तो मैं उस पर कृपा करू दासी ने कहा संत सेवा से प्रेम मिलेगा जैसे विद्वान की सेवा से विद्या धनवान के प्रेम कृपा से धन ऐसे ही प्रेमी संत की कृपा से उनकी सेवा से प्रेम की प्राप्ति होती है मलुकदास जी ने तो अपनी वाणी में कहा है कि आपको ठाकुर जी से मिलना हो तो संतों के पास चले जाओ और निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करने लग जाओ सेवा करते ही करते आपको कभी ना कभी इस संतों की जमात में ही ठाकुर जी दिख जाएंगे और आगे तो उन्होंने यहां तक कहा है बोले हमको तो ये लगता है कि जितने संत उतने गोपाल हैं, ये सब ठाकुर जी ही है। हैं, ये सब ठाकुर जी बहुत सुंदर पद है चली मैन ढूंढन जा सतगुरु के छो चल म जा सतगुरु किसी सतगुरु के छोने को खोजने चलो किसी संत सतगुरु के प्यारे को खोजने चलो चले मैने जा सतगुरु के छो चले मैं ष्णी तो पढ़ात हैं सूचित भाव से चित्र लगाकर कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं सूची माने क्या है भवित्र। भवित्र माने निष्काम भाव से जो निरंतर कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं पाप के पांव उनके सामने टिक नहीं सकते उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं सब छा I heal. हैं ये हमारी बात मान लो संतों से प्रेम कर लो तुम्हें हर संत में गोपाल का दर्शन होने लग जाएगा कहा मलबूक सब छिखे कही ले यह गुरु के प्यारे को खोज लो संतों से प्रेम कर लो बस तुम्हारा काम बन जाएगा हम तो अपने निकटवर्ती लोगों से कह रहे हैं जो किसी भी भाव से इस से जुड़े हुए हैं इस सेवक से जुड़े हुए हैं भैया कथा कीर्तन में प्रेम कर लिया और जीवन में ऐसा निश्चय कर लो बहुत बड़े से बड़े अपमान दुख और कष्ट को झेल कर भी हम किसी साधु का तिरस्कार नहीं करें बस ये निश्चय कर लो इतने से ही काम बन जाए पर दुख की बात है कई बार हम लोग सेवा तो सेवा के नाम पर अपराध अधिक करते दे संत सेवा के लिए एकदम क्षमाशील हो जाए ईट पत्थर से शोभा नहीं है सोने चांदी से शोभा नहीं है सौ दो सौ संतों का आसन लगा रहे संत भगवान का दर्शन होता रहे इससे शोभा भले फूस का छप्पर ही क्यों ना हो बड़ी मेहंगा आते ही नहीं ठाकुर जी बैठे हैं सन्मुख आप एवरेस्ट की चोटी पर चले जाएं और वहां आश्रम बन नहीं सकता है कथनचित बना ले वहां और केवल संतों को प्रेम से भाव से उनका आदर करना सीख लें एकदम निश्चल भाव से तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर भी संत अपनी सेवा का सौभाग्य देने पधारेंगे और आपके मन में भाव नहीं है तो भले ही धाम तीर्थ में आप रहते हो वहां भी आपको एक साधु रानी ने संत सेवा की और संत सेवा करते करते एक दिन अनुरागी संत आ गए और अनुरागी संत लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे कीर्तन कर रहे थे कैसे प्रियादास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया आवे हरी प्यारे साधु सेवा करी तारे दिन धारे जिन्हें ब्रज भूमि प्यारिय भूमि में बड़ा रस है भले ही समय खराब हो गया तमाम फ्लैट ही फ्लैट बन गए कुछ भाग तो वृंदावन का ऐसा देखने में लगता कि बंबई कलकत्ता भी उसके सामने कुछ कमजोर है ऐसी संस्कृति हो गई वस्तुता ये दुख की ही बात है की संस्कृति गो माता की रक्षा से है की की संस्कृत की संस्कृति सभ्यता ब्रज के कुंड, सरोवर ब्रज के तीर्थ ब्रज के प्राचीन मठ मंदिर उनकी सुरक्षा से है ब्रज की सभ्यता ब्रज की शोभा कुंज निकुंज से है लताओं से है गौ माताओं से है संतों से है और प्रेमी अनुरागी ब्रजवासियों से है महाराज विचित्र समय आ गया ऐसा भयंकर संक्रमण का काल है हम आपको सच्ची घटना सुना रहे हैं विदेश की एक टीम आई ब्रुज की संस्कृति और ब्रज के सभ्यता के बारे में वो एक ए, रील तैयार कर रहे थे तो गिरिराज जी में एक प्रेमी हैं, आप सब उनको जानते हैं वयोवृद्ध बड़े भक्त हैं और ब्रज के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन हास्य कवि भी हैं, पंडित श्री देव नंदन जी कुमेरिया ब्रिजवासी है शुद्ध ब्रिजवासी है एकदम अक्ड ब्रजवासी उनके संपर्क में वो लोग आए तो ब्रिज की कुछ माताओं को बुला करके ब्रिज के पुराने जो गीत हैं, तो जब वो रिकॉर्डिंग करने लगे ये सब नाटक सामने रख करके तो आधुनिक गीत गाने लगे मगर तो उन्होंने फिर बंद करवाया बोले ये नहीं हमको तो पुराने सौ तो 150 साल पहले ब्रजवासियों के लोक व्यवहार में गाए जाने वाले लोकगीतों या रसियाओं हो वो सुनने के लिए आए उनकी कैसे हाँ, हमारे निवेदन करने का तात्पर्य है कि ब्रिजवासी अपनी ब्रज की प्राचीन पद पदावली सभ्यता संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं वर्तमान की के चाकचिक ब्रजभाषा भी धीरे धीरे खिचड़ी होती चली जा रही है इस धरती की सबसे मीठी भाषा ब्रजभाषा हो और हमें तो ऐसा लगे कबो कबो के खीर में नमक गिर रहे हो ब्रजभाषा तो खीर है और इधर उधर के शब्द मिलाना वो खीर में नमक डालना ये स्थिति है इसलिए और ये ब्रज का स्वरूप तभी सुरक्षित होगा जब जिनके नाम से ब्रज है पहले उनकी सेवा सुरक्षा हो संस्कृत भाषा में ब्रज शब्द का अर्थ गोष्ठ है ब्रज गवांग गोष्ठे गायों के गोष्ठ को ही ब्रज कहते हैं। इसलिए छीत स्वामी जी ने कहा गायन सौ ब्रज छओ बैकुंठ बिशरायो गायन के हे तु गिर कर ले उठावे आगे गाय पाछ गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस वो बा गायन के संग दावे गायन में सचु पावे गायन के हे तुगर तो कर ले उठावे गायन सो ब्रज छो वैकुंठहू बिशरायो गायन की खुर रेणु अंग लपटावे चीत स्वामी गिरधारी सब बपुधारी ग्वार को भेष धारी गायन पे आवे आगे गाय पाछे गाय इतगा उत गाय गोविंद को गायन में बसी भोई भावे महाराज जी गायों की सुरक्षा के लिए यमुना जी को निर्बल बनाना होगा गायों की सेवा के लिए जितने वन पर्वत निकुंज कुंज सबकी सुरक्षा करनी होगी नहीं गौ माता कहां चलेंगी इसलिए जैसे जड़ की सुरक्षा से सारे वृक्ष का की सुरक्षा हो जाती है ऐसे ही गोवंश की सुरक्षा से संपूर्ण ब्रज की सभ्यता संस्कृति और संस्कार सबकी सुरक्षा है महाराज जी हमारे मन में आता है बार बार जिस दिन हर ब्रजवासी के घर में विशुद्ध भारतीय देसी गाय होगी और पूरा चौरासी कोष ब्रज गो उपासक गो सेवक गो भक्त बन जाएगा और चौरासी कोष ब्रज की एक भी गाय जब ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाएगी हमें लगता है द्वापर में जो ब्रज की शोभा थी पुनः एक बार लौट के फिर आ जाएगी फिर हमारे ठाकुर का मन कर आएगा कि हम फिर आकर एक बार गई चरा और इसी सत्संकल्प की पूर्ति के लिए ब्रिज में अनेक संत गोमाता की सेवा कर रहे हैं इसमें बरसाने के पूज्य श्री रमेश बाबा जी खूब बड़े रूप में गोसेवा कर रहे हैं करीब बीस हजार गोवंश उनके द्वारा पोषित हो रहा है अच्छी सेवा कर रहे हैं पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के निर्देश से पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के सत्संकल्प से श्री गुरुदेव की कृपा से संतों की कृपा से ठाकुर जी के नित्य गोचारण स्थली कामबन के निकट जो जड़खोर गोधाम है जहाँ भगवान कृष्ण बलराम ने गैया चराई आज भी गोचारण के जहा चिन्ह है सौगंधनी सुला है वहां भी संतों के सत्संकल्प से ब्रज कामद सुरभि बन नामक गोशाला की स्थापना हुई है इसमें करीब पौने चार हजार गोवंश महाराज जी वहां पधारे आप तो पधारे ना महाराज जी महाराज जी वहां पधारे उत्सव में पधारे थे पूज्य श्री महाराज जी गोलोकधाम वाले महाराज जी वहां पधारे छह दिन बीत गए हमने कोई चर्चा गोशाला की नहीं की आज सहज प्रसंग बस निवेदन कर रहे हैं कि गाय की सेवा तो गोपाल जी करते हैं वे कर रहे हैं नहीं तो हमारे जैसे सामान्य लोग ऐसा कार्य कर सके बहुत कठिनाई महाराजी साढ़े आठ सौ गोवंश तो सूर श्याम में है चंद्र स्वर में और करीब साढ़े चार सौ गोवंश ओरछा में सब कसाईयों से बचाए हुए हैं और वृंदावन में तो ठाकुर जी की गौशाला है ही है। और सब जगह तो फिर भी कुछ व्यवस्था बन गई लेकिन अभी वृंदावन मलूक बिहारी जी के जो गौ माताएं उनकी व्यवस्था अब तक नहीं बन पाई है प्रयास है कि शायद निकट भविष्य में उनका भी व्यवस्था बन जाएगी गो सेवा का कार्य बड़ा महनीय कार्य है पवित्र कार्य है दिव्य कार्य है गो रक्षा आत्म रक्षा है गो रक्षा राष्ट्र रक्षा है गो रक्षा संस्कार और संस्कृति की रक्षा है कहाँ तक कहें गो रक्षा संपूर्ण सृष्टि की रक्षा है संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा है इसलिए गो माता की सेवा के पवित्र कार्य में लगना चाहिए यहाँ भी हम लोग बैठे हैं गोशाला के भीतर बैठे हैं गौ माता की सनिधि में बैठे हैं बहुत सुंदर गोशाला है बस यहाँ के गो सेवकों से भी हमारी एक ही प्रार्थना है इतने बड़े बड़े महापुरुष आए इनका आना तब सार्थक माना जाएगा जब इस गोहाटी की इस सुंदरतम गोशाला में एक भी जर्सी या दोगली गाय न रहे सब सुंदर स्वस्थ देसी गाय हो और यहां दर्शन करने वालों का मन आह्लादित हो जाए गो सेवा के नाम पर हम गो सेवाई करें ठाकुर जी कोई कमी नहीं रहने देते हैं कोई कमी है और कमी आप लोगों की भी नहीं है आप लोगों को हम दोष नहीं दे रहे हैं एक सज्जन कल कह रहे थे कि महाराज जी ये तो लोगों को पता ही नहीं कि जर्सी और देसी ये तो आप कथा में बोलते हो हम लोग तो यही समझते गाय माने गाय हम लोगों को भेद मालूम नहीं है तो यह भी एक दिव्य कार्य भगवत कृपा से हो रहा है गौशाला में यह दिव्य आयोजन हो रहा है तो हम ये बात निवेदन कर रहे हैं पर आज कम से कम 25 से 30 लाख का प्रति मास का खर्च है जड़पुर गौशाला में और कैसे ठाकुर जी पूरा करते ठाकुर जी ही जाने हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं अपना पेट नहीं भर सकते तो दूसरे का क्या भर सकें तो पूरा विश्वास है ये केवल श्री ठाकुर जी कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे मैंने ठाकुर जी प्रेमियों के चित्त में प्रेरणा देकर के करवा रहे हैं ये तो केवल जड़खोर गोशाला की बात है सुर श्याम और छा और सब जगह का देखो तो, तो बहुत आगे बात पहुंच जाती है लेकिन सब जगह की सेवा हो रही है यहां आज तक न तो हमने व्यास पीठ से कभी कुछ याचना की है ना आगे याचना करनी है प्रयाग कुंभ से दक्षिणा लेने का भी नियम त्याग दिया है पहले भी न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी से कुछ चाहते नहीं थे लेकिन अब तो पुष्प और तुलसी के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना की है कि हम इसलिए बात कहना हमको पड़ रही है कि गोवाहाटी के लोग यह न समझ लें कि हम मांगने के लिए भूमिका बना रहे हैं बिल्कुल नहीं चाहिए आप जहां भी हैं वहां रहकर गोसेवा करें जहां आपकी सेवा की आवश्यकता हो वहां आप सेवा करें लेकिन ये जरूर हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जब भी ब्रज में आएं, एक दिन का समय जड़खोर गोधाम के दर्शन के लिए लेके आएं, और कथनचित आप सावन भादों में जड़खोर गोधाम आए तो हमें ऐसा विश्वास है कि आपको इस कलिकाल में द्वापर युग के गोचारण के दर्शन हो जाए महाराज जी चारों ओर पहाड़ है और जब हजारों गैया पहाड़ पर हरे भरे पहाड़ पर चढ़ती हैं, उतरती हैं, पीछे से ब्रजवासी ग्वरिया पगड़ी बांधे लकुट लिए ब्रजवासी वो पीछे संत ये उतरते हैं तो ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल ठाकुर जी की गैया चढ़ के आ रही है और पीछे ग्वरिया हैं, इन ग्वरियो के बीच में जरूर हमारे ग्वरियो के सरदार कृष्ण बलराम जरूर होंगे ऐसी ऐसा भाव बनता वहां दर्शन करने से तो आप कभी ब्रिज में आवें तो आप अवश्य श्री जड़खोर गोधाम ब्रिज अभयारण्य का दर्शन करें सभी गोशालाओं का सूरश्याम गोशाला का दर्शन करें वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करें तो नारायण ब्रिज भूमि प्रेममयी भूमि प्रेम के संस्कार ब्रुज की भूमि में है ब्रुज की रज में प्रेम मय मंडल वृंदावन प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी प्रेम का बहता हुआ स्वरूप श्री यमुना जी जितने कुंड हैं जितने सरोवर हैं सब में प्रेम ही लवालब भरा हुआ है यहाँ के लता पता भी प्रेमय है हैं और कहाँ तक कहें प्रत्येक रज के कण में नील पीत द्वितीय झिलमिला रही है श्यामा श्याम विराज रहे हैं ऐसी अद्भुत भूमि हमारी वृज भूमि है ऐसी वृजभूमि का सेवन कोई करे भाव से करे प्रेम से करे और उसके भीतर प्रेम प्रकट न हो यह संभव नहीं एक बहुत अच्छे संत थे महाराज जी सौराष्ट्र के पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज वो कहते थे कि हमने भारत के कई क्षेत्रों में रहकर अनुभूतियां की सिद्ध महात्मा थे वो कहते थे कि गंगा जी के तट पर कोई विचरण करे और गंगा जल ही पिए दूसरा जल न पिए तो उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म विद्या उसके भीतर प्रकट हो जाएगी वो कहते थे मेरा अनुभव है गंगा जी विशुद्ध पर ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान करवाने वाली गंगा जी में ज्ञान देने की शक्ति है और वो कहते थे कि नर्मदा जी की परिक्रमा करें निष्काम भाव से और नर्मदा जी का जल पिए तो बोले नर्मदा जी में तीव्र वैराग्य देने की क्षमता है कहते हमने अनुभव किया नर्मदा परिक्रमा करके नर्मदा जी शरीर संसार से मन को पूरी तरह हटा देती है उनके जल में यह विशेषता है और कहते थे ब्रिज में यह विशेषता है यमुना जी में यह विशेषता है कि में ब्रिज का सेवन यमुना जी का सेवन करे तो पूज्य शंपूर्णानंद जी कहते थे पाषाण हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए कहते यमुना जी जल नहीं है साक्षात बहता हुआ प्रेम है लेकिन यमुना जी की चर्चा करके भी हमारा चित्त कई बार व्यथित हो जाता है यद्यपि उनका चिन्मय दिव्य रसमय स्वरूप उसमें तो किसी काल में किसी अवस्था में कोई विकृति संभव नहीं है लेकिन हम लोगों के पाप से दुर्भाग्य से इस समय यमुना जी का जो स्वरूप है भौतिक दृष्टि से दूषित नालों का जल मिला देने के कारण गटरों का जल मिला देने के कारण कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप आचमन के लिए जल लीजिए तो सैकड़ों कीड़े आपके हथेली पर आ जाए ये बहुत लज्जाजनक बात है कल ही हम लोग उमानाथ उमानंद है कि उमानाथ उमानंद वहां का दर्शन करके आ रहे थे तो हमने देखा कुछ विदेशी हमने ध्यान भी दिलाया था राम जी को विदेशी लोग ब्रह्मपुत्र में नाला जो बह रहा था उसकी रील बना रहे थे और वहां एक आदमी कचड़ा ब्रह्मपुत्र में पत्तल दोना प्लास्टिक ये सब डाल रहा था वो सब उसकी वीडियो ले रहे थे कैसेट बना रहे थे महाराज जी तो पूरे विश्व में विचरण करते हैं हम लोगों की ये जो स्थिति है ना जड़ता इसको दिखाते हैं विदेशी बाहर ले जाकर के भारत की यह दशा है हमें तो बहुत ज्यादा कहीं घूमने का अवसर नहीं मिला पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी की विशेष आज्ञा से हो। उनके आग्रह से भगवान की लीलास्थलियों के दर्शन के लिए श्रीलंका गए थे भारत के अपेक्षा कितना छोटा देश है आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं है यहां से वहां की मुद्रा भी कुछ कमजोर है लेकिन इसके बाद भी करीब आठ दिन लगातार घूमते रह गए किस गांव में भी गए हम समझते दो ढाई हजार किलोमीटर की यात्रा तो की होगी लेकिन कहीं पन्नी परची थैली कचड़ा का इतना टुकड़ा हमको नहीं मिला श्रीलंका में श्रीलंका में महाराज कहीं कचड़े कचड़ा होता क्या दिखाई नहीं पड़ा और जिस भारतवर्ष को हम विश्वगुरु धर्म गुरु और जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं वहां हालत यह है कि दूसरी जगह तो छोड़ दो जिन घरों में हम लोग रहते हैं और पुरानी माना मारवाड़ियों के घरों में जहा फ्लैट सिस्टम है वहां तो आप ऊपर जीना चढ़िए तो आप जीना छू गए तो नहाना पड़ेगा इतनी सुपारी पान थूका जाता है और धन्य है उनकी निष्ठा को जो उसी घर में रहते हैं वही थूक थूक कर गंदा करते हैं और फिर भी वो दिन भर में कई बार आते जाते होंगे फिर भी उनको तनिक भी लाज नहीं आती उनके धैर्य को धन्यवाद है हम अपने घर में सफाई नहीं कर सकते हम अपने घर के बाहर सफाई नहीं कर सकते हम अपने नदी और तालाब सरोवर को स्वच्छ नहीं रख सकते तो महाराज जी हम अपने मन को स्वच्छ कैसे करेंगे बाहर सफाई करो तो भीतर भी सफाई के संस्कार आएंगे ये बहुत जरूरी है यही हालत गंगा जी की हो रही है आगे कानपुर के आगे चलने पर गंगा जी की हालत यही हो रही है यमुना जी की यही हालत हो रही है सब नदियों की यही हालत हो रही है और ये रहा तो बहुत दुख और दुर्भाग्य का समय होगा जब हम गंगा यमुना की स्वच्छ धारा को भूल जाएंगे कहा तो चलो मन गंगा यमुना तीर गंगा यमुना निर्मल पानी निर्मल होत शरीर अब वो सब पद कहां रह उनका क्या अर्थ करेंगे हम नारायण तो ब्रिजभूमि प्रेम की भूमि है वहां प्रेम प्रकट है ब्रिजभूमि का सेवन करने वाले के भीतर प्रेम प्रकट हो जाता है संत आ गए वे संत क्या कर रहे थे जुगल किशोर गावे नी बावे नीर जुगल नीरे वे गई अधीर रूप बगन निहानी वे गई अधीर रूप जगन निहान जुगल किशोर का दिव्य रास विलास में गा रहे थे संत नृत्य कर रहे थे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी रानी ने दर्शन किया उसी बीच में ठाकुर जी नृत्य करते हुए दिखाई पड़े रूप जगन निहारी है आह हाँ हा। पूछी बात हवासे खवा ने सो रानी कौन अंग जाके इतनी अटक संग संग सुख बारी हार जाके इतनी अटक संग सुख बारी रानी रत्नावरी चिक डालकर देख रही है और संतों के साथ ठाकुर जी का जब दर्शन हो गया नृत्य करते हुए अब तो वो व्याकुल होगी भागी वहां से दासी ने हाथ पकड़ लिया महारानी जी महारानी जी आप आमेर राज घराने की राजमाता राजरानी हैं आप कैसे जा सकती हैं पुरुषों के बीच में रानी ने कहा दासी कौन सा अंग रानी है जो हमें संत दर्शन से सत्संग से कीर्तन में जाने से रोक रहा है आज हम उस अंग को काट करके फेंक फेंगे और महाराज रोकत उतरे आई रोकते रोकते उतर आई और आ करके आ रोकत उतरी आई जहां साधु सुख दाई से उतरिया आई जहां साधु सुख सुखदाये आनी पाए पिन पी ली हानी लपटाई पाए पिन पिया ल होकर के महारानी रत्नावती दौड़ी हुई आई संतों के चरणों में लिपट गई आप अब तक तो संतों ने महारानी रत्नावती के प्रेम को सुना था आज जब प्रत्यक्ष देखा तो संतों के हृदय में भी सात्विक भाव प्रकट हो गया उनके नेत्रों से भी अश्रुकंप पुलक आदि भाव जागृत हो गए बोले वस्तुता पृथ्वीराज महाराज का कुल धन्य हो गया ऐसी कुल वधु आई रानी ने रोते हुए कहा हे संत भगवान हमारी एक बड़ी इच्छा है क्या इच्छा है बोले ठाकुर जी का प्रसाद में अपने हाथ से परोस के जिमाऊं। अब की बात तो अलग है अब तो सब जगह भोजन करने लग गए हैं आज से पचास साल पहले तक के वैराग्य में कोई भी वैष्णव बैरागी साधु किसी माता के हाथ की बनी रसोई नहीं खाते थे प्राय साधु स्वयं पाकी होते थे रुदायन गांव में कथा हुई तो एक गांव की ब्राह्मणी लड़की दूसरे गांव में ब्याही थी महाराज जी से ही उसने वैष्णवी दीक्षाली रखी थी और ब्रिजवासिन और पुजारी जो मंदिर में थे उनकी वो बहन थी बहन लगती थी तो मंदिर के ही रसोई घर में उसने हलुआ पूरी साग बनाया महाराज जी को पता चल गया हमको व्यास के रूप में बुलाया था पूज्य श्री खाकसोक वाले महाराज जी ने हमसे कहा उनका बोलने का तरीका अलग हम पहचानते थे ना पास में रहते थे वो कब क्या कहना चाहते है महाराज जी बोले अमुक दास हाँ महाराज जी पंगत करोगे हम सोचे कि पंगत तो रोज़ ही करते हैं आज कोई नहीं करेंगे इसका आज करेंगे इसका मतलब कुछ खतरा है हमने तुरंत उत्तर देकर के कहा ज्यादा विचार नहीं किया महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा आप जैसा कहें ये नहीं कहा हम कह देते कि हम करेंगे तब तो पता नहीं क्या कहते महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा बोले देखो बच्चापन की बात तो छोड़ दो हमने जब से घर छोड़ा है चूड़ी का धोवन नहीं पिया है साधु सही भाषा आटा मलती ना माता है तो चूड़ी में भी कुछ ना कुछ आटा तो लग ही जाता है फिर पानी डाल के उसमें मथा जाता है तो कुछ ना कुछ धोबन तो चला जाता है हम जब से घर छोड़े साधु बने तब से अब तक चूड़ी का धोबन हमने नहीं पिया है तुम्हारी पोथी में झोले खाओ हमने किया पा लिया यदि हमने पक्की रसोई है बनाने वाली ब्राह्मणी है कोई कसर नहीं है और मंदिर में ही बनाई गई है तो पता नहीं कब सब कब सबके बीच में हमको कुछ ना कुछ सुनाएंगे महाराज जी जरूर तो हमने कहा नहीं महाराज जी आपकी जैसी आज्ञा तो महाराज जी ने अपने धूना पर थोड़ी सी साग बनाई थी फलाहारी तो इतना सा साग हमको थोड़ा सा बहुत कम पाते थे वो इतना सा साग उन्होंने हमको दोना में दिया और दो पेड़ा दिए अपने अपने खूब अपने हाथ से पेड़ा बनाए थे उन्होंने दो पेड़ा दिए अब हम दो समय कथा कहते घंटे बाल भोग भी मिला नहीं और दो पार में केवल इतना सासाग, इतना सा सा साग साग पचास ग्राम साग होगा पचास ग्राम साग और छोटे छोटे दो पेड़ा बोले पानी पियो विश्राम करो फिर कथा कहना हमने कहा ठीक उस दिन तो भूख रहे <laughs> रात को फिर महात्मा थे राघवेंद्र दासी उन्होंने रोटी बनाई तब ठाकुर जी को भोग लगा पाया ऐसे ये टकसार थी पुराने संतों की ये कोई विरोध नहीं माताएं दुखी न हो में ऐसा क्यों नियम महात्माओं में रहता था बहुत ईमानदारी की बात है जब तक महात्मा इतने नियम वाले होते थे तब तक उनके चित्त में कभी कोई विकृति नहीं आती आज लोग मल धो करके ठीक से हाथ धोना नहीं जानते बिना मिट्टी और जल के शुद्धि नहीं होती सब सावन लगाते हैं। झूठा सखरे का विचार तो खत्म ही हो गया और एक बहुत बड़ी विडंबना की बात समाज में यह आ गई कि हमारी प्राचीन सभ्यता के अनुसार माताएं जब अशुद्ध अवस्था में होती तब एक किसी भी वस्तु का अन्न आदि का भोजन का स्पर्श नहीं करती लेकिन अब वो परंपराएं भी समाप्त तो हो गई हैं, इसलिए आज ईमानदारी की बात भले लाइव कथा लेकिन आज की स्थिति में किसी के घर के पानी पीने का धर्म नहीं है हा पक्का पता हो कि घर में वैष्णवता है ठाकुर जी को भोग लगता प्याज लहसुन रसोई में नहीं आता और अशुद्ध अवस्था के नियमों का ठीक से पालन किया जाता है तो ही संत को घर में बुलाकर जिमाना चाहिए यदि वैसी योग्यता आपके चौके में नहीं है तो हम कहेंगे कि आप ऐसे ही सेवा कर दें उनको कोई सीधा सामान दे दें लेकिन यदि आप उन्हें भोजन कराते हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा दोष लग जाएगा उनको नियम के बिगाड़ने के कारण संयुक्त परिवार होते थे एक साथ लोग रहते थे जिठानी देवरानी सब रहती थी अब दस बारह माताएं हैं एक ही परिवार में तो सब तो एक साथ अशुद्ध हो नहीं जाएंगी तो सब घर का काम भी चलता रहता था चौका चूला कभी बंद नहीं होता था अब एक ही लड़का है और वो भी ब्याह करके चला गया दिल्ली बंबई कलकत्ता पिताजी को भी पुत्र का कोई सुख नहीं पुत्र को भी पिता माता का सुख नहीं अब दोनों ही नौकरी करते हैं अब ऐसी स्थिति में पति तो रोटी रोज बनाएगा नहीं बस सब भ्रष्ट हो गया आज असभृष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं पाना और महाराज जी इसका प्रभाव चित्त पर पड़ता है तो हम निवेदन ये कह कर रहे हैं कि जब आज से 50 साल पहले की ये बात थी तो रत्नावती का काल 500 साल पुराना काल है उस समय संतों में कितनी पवित्रता होगी संतों की टकसार कैसी होगी ये विचार करने की बात है पर रानी के भाव को देखकर संत रीझ गए संतों ने सोचा इतनी उच्च कोटि की भक्ता के हाथ से हमको प्रसाद पाने का अवसर मिलेगा तो इस भक्ता के द्वारा परोसे हुए प्रसाद को जीमने से हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा इस भाव से संतों ने स्वीकार कर लिया हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज जी भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी साढ़े तीन सौ साल पुरानी बात बरसाने में मोरकुटी पर विराज रहे थे अब वही उनकी भक्तमाल की कथा चल रही थी खूब प्रेमी आते थे ब्रजवासी संत सब सुनने उन जमानों में लाइट माइक की व्यवस्था तो थी नहीं, साधु सही कथा होती तो दूसरे दिन प्रिया दास जी को के मित्र का नाम क्या शायद गोवर्धन दास जी नाम था उनके साथ उनको वृंदावन जाना था तो गोपियां कुछ ना कुछ अपने घर से पहुंचाती थी और ब्रिज में संत ब्रजवासियों के घर की मधुकरी ले लेते हैं तो एक गोपी थी चिकसौली की चिकसौली गांव है ना वहां की उसने सुना कि वो भगतमाल की कथा कहवे वारे बाबा प्रियादास बाबा ब्रिजवासी तो सीखे तो प्रियादास बाबा कल जाए रहे हैं वृंदावन अरे मैं तो इनकी सेवा ही नहीं कर सकी अब वो तो भोर में जल्दी चले जाएंगे तो वो गोपी ने क्या किया वो जल्दी स्नान करके रात में और हलुआ पूरी और साग बनाया और ठीक भोर में चार बजे वो गरम-गरम हलवा पूरी साग घर के गोपाल जी को भोग लगा के वो लेके आई श्री प्रिया दास जी महाराज दातुन करने के लिए बैठे थे अभी स्नान नहीं कर पाए थे दातुन लिए थे तो आकर के वो आई और आकर्ष बोले हमारे ठाकुर जी को प्रसाद है बाबा हमारे घर के गोपाल जी को प्रसाद है राजा गोपाल जी को बाबा पाए ले अरे बोले देवी रात को देर तक सत्संग होता रहा हमको थोड़ा उठने में विलम्ब हो गया अभी तो हम दातुन कर रहे हैं शौच जाएंगे स्नान करेंगे नित्य नियम करेंगे तप पाएंगे इतना सुनती वो गोपी फूट फूट के रोने लगी अरे बोले बाबा पे काम करूं घर को सबरो काम करूं करूं गयान की सेवा करूं मैं कोई तुम्हारे जैसे जैसी निठल्ली थोड़ी हूं मैं घर को सबरो काम करूं बालक बच्चे संभालूं पति सास ससुर की सेवा करूं और तू सवे सवेरे चलो जाएगा वृंदावन ही लिए मैंने जल्दी स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर की सेवा करी भोग लगायो। और तेरी बुद्धि बिगड़ गई तू सूखी सवे लकड़ियाई चबाए हुए बैठ गयो हैं और जब तक तू नहावेगो धोवेगो तब तक तो हमारो सबरो सीरो सीरो है जाएगो ठंडो है जाएगो हलुआ और पूरी ठंडी रह जाएगी सागव ठंडी रह जाएगी तो बाबा हमारा तो तेने सबरो परिश्रम बिगाड़ दियो व्यर्थ कर दियो इतना वो रोने लगी वो गोपी इतनी प्रेमी थी प्रियादासी ने दातुन फेंक दिया और कुल्ला कर लिया और अपने मित्र के साथ वहीं बैठ बिना ना है। बोले मैया डाल पत्ता डाल प्रभाती और सब काम आगे पीछे होते रहेंगे तू मत रो तू मत रो मैं और प्रियादासी वो महाराज पाने लग गए डे हलुआ आप लोग ऐसा मत करना ना ऐसी कोई गोपी मिलेगी आपको और ना प्रियादासी के के जैसी हम लोगों के भीतर है लेकिन महाराज की बात है वो बैठ के उन संत ने हैलुआ पूरी साग पाया इसके बाद दातुन करी फिर स्नान किया फिर नित्य किया और पुरानी भक्तमाल की टिप्पणी में लिखा है कि उस दिन प्रिया अपने मित्र के साथ संतों की चर्चा करते करते दिन भर रोते रहे क्यों बोले भाई कथा तो रोजी कहते थे आज तो आंसू बंद नहीं हो रहा है क्या बात है तब ने कहा संत सेवा में जिसका ऐसा अनुराग उस गोपी के घर के ठाकुर जी का धरा मिला और इतने प्रेम से गोपी ने जिमाया आज उसका नशा है संतों ने कहा हम तो अब तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे हाथों बिख गए तुम्हारे मन में जैसे प्रसन्नता हो कर लो अब तो माये वे की कर अभिलाष लाख लाख भाति ने कैसे कह उचारिए आज्ञा जोई दीजे सोई कीजे सुख वाही मेजू प्रीति अब गाही कही करो लागी प्यारिये अब तो प्रेम से संतों को परोस करके जिमाया कैसे जिमाया हे रत्नावती जी हम लोगों में भी ऐसा प्रेम दे दें जो संतों को जिमाते समय हमारी भी यही अवस्था हो जाए प्रेम में ना हेम थारे उमगी चली प्रेम हेम ने नेम थारे उमगी चली चली ग्रे गिशो परोसी के वाय चली रे पड़ोस के जवा बीज गए साधु नेह सागर अगाध खवाए श्याम चंदन लगाए आनी दी ओ खवाए श्या चरचा चलाए चख रूप सर चाय श्याम चरचा चलाए चख रूप धूम री गुम आये सर देखे को धूम पैरी गाय आये देखी वे को देखिन रप पास ले मानस बैठाए हैं पासली की मानस बैठाए हैं स्वर्ण थाल में परोस करके चली है नेत्रों से प्रेमा सुधार बह रही है भीज गए साग नेह सागर अपार देख उस प्रेम समुद्र को मरते हुए देख करके संत भी प्रेम में डूब गए रानी के भाव का दर्शन कर रहे हैं संतों को प्रेम से जिमाया है चंदन लगाया है भगवान का प्रसाद वीरी अर्पित किया है तांबूल अर्पित किया है और श्याम चर्चा चलाए हे संतों अब ठाकुर जी की चर्चा चलाइए संतों ने प्रेम में विभोर होकर वृंदावन की युवल सरकार की जो रस निकुंज की लीलाएं उनका वर्णन करके सुनाया है रानी प्रेम में डूब गई और पूरे आमेर नगर में हल्ला मच गया क्योंकि उस समय की धरती की धरती सर्वश्रेष्ठ सुंदरी रानी थी रत्नावती आज तक किसी ने रत्नावती के रूप को देखा ही नहीं था पूरा नगर उमड़ करके आ गया और लोग कहने लगे धन्य है हमें ब्रजगोपियों के दर्शन तो नहीं किए लेकिन आज हमारी महारानी रत्नावती ही ब्रजगोपी हो गई आनंद आ गया लेकिन चुगलखोर सब जगह होते हैं चुगलखोरों ने जाकर के दिल्ली में थे महाराजा मान सिंह माधव सिंह वहां खबर पहुंचा दी पत्र लिखकर के खबर पहुंचाई महाराज अनर्थ हो गया राजकुल की मर्यादा बिल्कुल मिटा दी गई धूल में मिला दी गई महारानी अपनी सारी मान मर्यादा का त्याग करके आ गई हैं। नई दई बैठी मोड़न मोड़न की मौडन की भीर में मोड़ा बाबा जी के ओ भीड़ में आकर भी के बैठी महारानी रत्नावती राजा के हाथ में पान दिया गया मान सिंह माधव सिंह ने पढ़ा तो उनके शरीर में तो मानो आगलखोर सब जगह होती उसी समय रानी रत्नावती का पुत्र युवराज कुंवर प्रेम सिंह वो आए अब देखो पुत्र के ऊपर माता की भक्ति का संस्कार स्वाभाविक है अब माता परम भक्ता हो गई है तो प्रेम सिंह जी के ऊपर संस्कार पड़ गया मस्तक पर सुंदर ऊर्धपुंड तिलक है गले में जुगल तुलसी की कंठी है ढाल तलवार तो वे क्षत्रि का चिन्ह है धारण किए ही है लेकिन आज उनके हाथ में माला झोली है वे नाम जप कर रहे हैं और इस अवस्था में माला पूरी करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने पिता माधव सिंह को प्रणाम किया अब वो तो पहले से ही नाराज थे पत्र पढ़ लिया था चुगल खोरों से चुगली भी सुन ली थी और लड़के के मस्तक पर तिलक और कंठी और देख ली बोले रानी तो गई सो गई हाथ से लड़का और चला गया है दोनों भाइयों के बीच में एक, एक ही कुंवर है यही उत्तराधिकारी है यही राजा है बहुत दुखी हो गए और जब पिताजी ने नहीं देखा तो प्रेम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी क्या बात है आप मेरी ओर नहीं देख रहे हैं तो नाराज होकर पिता माधव सिंह ने कहा अरे ओ मुंडी बैरागिन के पूत ये अपना मुंह दिखाने हमको यहां क्यों चला आए? हमारे भीतर आग लगाने के लिए क्यों चला आया चला जा मेरे सामने रानी कोई बैरागिन मुंडी बैरागिन नहीं बनी थी लेकिन राजा रोष में था तो साधुओं के बीच में सत्संग के नाम पर पहुंच गई तब हमारी राजकुल की मर्यादा तो समाप्त ही हो गई प्रेम सिंह को दुख हो गया और प्रेम सिंह ने मन में विचार किया कि मेरी माता ने कोई बुरा काम तो नहीं किया वो कोई आचरण भ्रष्ट नहीं हुई उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई राजकुल की प्रतिष्ठा नष्ट हो अरे में ही तो आई संतों के बीच में आई और महल के सेवक सेविकाएं सब तो थे इसमें क्या अनुचित तो हो गया भजन करना तो प्रत्येक जीव का धर्म है मेरी माता परम भक्ता है ये मेरा सौभाग्य है मेरे पिताजी को भी प्रसन्न होना चाहिए लेकिन मेरे पिताजी ने इतना रोष व्यक्त किया तो पिताजी ने तो माताजी को मुंडी बैरागिन कह दिया लेकिन मेरी माता अभी भी राज राजमहलों में प्रेम सिंह ने पत्र लिखा अपनी मां के नाम सेवक को भेजा उस पत्र को जब बांचा रानी ने आहा, जैसे ही पत्र को बांचा पत्र को पढ़ा महाराज उसी समय रानी को प्रेम का आवेश आ गया उस पत्र में प्रेम सिंह ने लिखा था वंदनीया माताजी के चरणों में भक्तिमती माताजी के चरणों में पुत्र प्रेम सिंह का जोहार चरण स्पर्श प्रणाम कुशल समाचार लिखा और आगे पत्र में लिखा था प्रेम सिंह ने कि अब तक मैं अपने मन में कभी सोचता था कि क्या मेरा भी कभी कल्याण होगा कि नहीं है? क्योंकि हम राजकुमार हैं क्षत्रिय हैं कोई परमात्मा तो है नहीं जाने अनजाने न जाने बहुत से पाप हो जाते हैं अनुचित अन्यायपूर्ण फैसले भी हो जाते हैं तो इन सब को भोगने के लिए सुना है कि राजा को तो नरक जाना ही पड़ता है तो हमें अपने कल्याण में संदेह था लेकिन जब से पिताजी ने हमको एक नई पदवी दी है खिताब दिया है मुंडी बैरागिन के तब से मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि अब मेरे कल्याण में संदेह नहीं क्योंकि मैं किसी रानी का राजकुमार नहीं मैं एक भक्ता मुंडी बैरागिन का पूत हूं तो ठाकुर जी तो भक्त संबंध से कृपा करते हैं जरूर तुम्हारी भक्ति के नाते हमारा भी उद्धार हो जाएगा लेकिन माता एक बात की मुझे बड़ी पीड़ा है पिताजी तुम्हें मुंडी बैरागिन मानते हैं और तुम आज भी राज राजमहलों में स्वर्ण पर्यंक पर पड़ी हुई राजकीय सुख भोग रही हो इस बात से हमें पीड़ा है तुम सच्ची मुंडी बैरागिन बनकर सोलह आना ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होकर भजन क्यों नहीं करती इस पद इस पत्र को पढ़ करके प्रेम का आवेश आ गया महाराज जी जब प्रेम का आवेश आया तब तो गए नर पत्र दियो शीश से लगाए लियो बाची के मगन की रीज बहु दई नौबत आहा हा इतना प्रसन्न हो गई माता इतनी प्रसन्न हो गई प्रियादासी वर्णन करते हैं लिखियो दे पठाए बेगमान आए जहा रानी भक्ति सानी हाथ दई पातीजे जे पुलेल दूर किए प्रेम सा पत्र पढ़ते ही महल छोड़ करके अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के संत निवास में ही आ गई और जहां संत निवास में ठाकुर का मंदिर बनाया था वहां ठाकुर जी विराजमान कर दिए उसके निकट एक कक्ष था उसमें अपना आसन रख लिया साधु साई आसन संत कीर्तन कर रहे हैं उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और नाई को बुलाकर अपने अपने केस मुड़वा दिए जो उस समय धरती की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी लिखा है फुलेल दूर किए प्रेम भीजे जे फुलेल इत्र फुलेल से जो केस भीजे रहते थे उनको मुड़वा दिया तुलसी का श्रृंगार धारण किया स्वर्ण के आभूषण उतार दिए और बाला में बैराग होंगी विरक्तों का वेश धारण कर लिया और अब जब ये सूचना रानी ने पत्र के द्वारा लिखकर प्रेम सिंह को भेजी कि बेटा तेरे जैसे भक्त पुत्र को जनकर मेरा मातृत्व तो सफल हो गया अब मैं पक्की मुंडी बैरागिन हो गई सच्ची भक्ता हो गई पुत्र को बड़ी खुशी हुई उन्होंने बाजे बालों को कहा बाजे बजाओ सहनाई बजाओ डोल नगाड़े बजाओ महल को सजाओ खैरात बांटो मेरी माता का नया जन्म हो गया मानसिंह माधव सिंह का महल सामने ही था दिल्ली की बात है मानसिंह माधव सिंह ने दूध को कहा भाई राजकुमार प्रेम सिंह के यहाँ बधाई क्यों बज रही है तो जब सूचना सुनी माधव ने ने कि रानी केस मुड़वा दिए और वो सौभाग्य के चिन्ह उतार दिए और तुलसी की मालाएं पहन करके केसरिया बागा पहन करके वो तो बैठ गई है साधुओं के बीच में जा करके अब तो बहुत दुखी हो गया और ये मेरा लड़का भी मेरे खिलाफ हो गया भी खिलाफ हो गया ये भी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है मानसिंह ने कवच धारण कर लिया और कहा कि मैं इस पुत्र को ही युद्ध करके समाप्त कर दूंगा माधव सिंह को जब प्रेम सिंह को जब ये पता चला तो प्रेम सिंह ने भी कवच धारण कर लिया तलवार ले ली हाथ में और कहा कि हम क्षत्रियों को सिखाया यही जाता है कि धर्म के नाम पर अपने से बड़ों से भी लड़ने में संकोच नहीं करना पिताजी खूब पिताजी हैं लेकिन यदि पिताजी अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं तो धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का काम है वो भी लड़ने के लिए तैयार उस समय मुगल सत्ता तो ये चाहती ही थी कि आपस में लड़भिड़ के मर जाए राजपरिवार तो जो समर्पित राज सेवक थे बूढ़े बड़े उन्होंने मानसिंह माधव सिंह को समझाया महाराज मुसलमानों का जमाना है आप क्या कर रहे हो बाप बेटा लड़ भिड़ करके अपने प्राण गमाना चाहते हो फटकार दिया मान सिंह माधव सिंह ने नई बात मानी तब वे वृद्ध सेवक प्रेम सिंह के पास गए चरणों में प्रणाम किया कुमार साहब आप तो भक्त हैं भक्त मान जाते हैं आपके पिता नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं पिताजी लड़ रहे हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं बोले देखो तुम भक्त बनते हो राम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा से राजमहल छोड़ दिया आप लड़ने के लिए तैयार हैं बोले हाँ हम भक्ति के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं भगवान के नाम पर लड़ने के लिए तैयार है मान नहीं रहे थे भी तब बूढ़े मंत्रियों ने कहा आप बाजे बंद करवा दो बाकी बात हम संभाल लें बोले ये करवा देंगे आप बड़े बूढ़े बाजे बंद करवा दिए उत्सव बंद करवा दिया तब वे बूढ़े बड़े मंत्री रोते हुए मानसिंह के पास गए। बोले महाराज, साहब ने गलती कबूल कर ली है बाजे बंद करवा दिए आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? बोले तो ठीक है फिर अब जब वो अपनी तरफ से उसने कबच खोल दिया है तो हम भी नहीं लड़ेंगे लेकिन अब हम जा रहे हैं आमेर और आदेश दे दिया प्रेम सिंह को कि तुमको यहीं रहना है दिल्ली में मैं जा रहे आमिर मान सिंह माधव सिंह आमिर लौट करके आ गए ये भारतवर्ष के राज परिवार की ऐतिहासिक सत्य घटनाएं चुगलखोर बड़े सावधान होते महाराज कल भी हमने चुगलखोरों की लंबी चर्चा की थी आज नहीं करेंगे उन्होंने देखा कहीं ऐसा न हो कि रानी के भक्तिभाव को देख के मानसिंह माधव सिंह भी प्रभावित हो जाएं। वो पहले से पता लगाए थे कहां तक रथ आ गया कहाँ तक रथ आ गया वो आमेर के बहुत दूर जंगल में जाकर मिले और बढ़ा चढ़ाकर इतनी बातें तिलका ताड़ बनाकर कही बोले राजा साहब महाराज साहब हम तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले आपके सेवक हैं आप अन्नदाता माई बाप गरीब निवाज गरीब परवर हैं छोटे मुंह बड़ी बात हम सेवक हैं बोल नहीं सकते पर पूरे नगर में छीछी हो रही है क्या करें मारा बहुत छोटे आदमी हम क्या कहें कुछ छोड़ा नहीं है रानी ऐसा कह के रोने लगे वो चुगलपुर बोले भाई नगर तो आया नहीं लेकिन ये स्वस्थ सेवक है ऐसा कर रहे हैं क्या करें तो राजा ने कहा कि भाई देखो ऐसा है नाक तो कट गई पर खून बह रहा है उसको कैसे रोका जाए ये विचार करना चाहिए बोले महाराज यदि आप भूल करके भी रानी के महल में चले गए तो सब गुड़गोबर हो जाए बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे सीधे महल में चले गए रानी अपने रत्नावती अपने भजन पूजन में मस्ते हैं राजा साहब महल में चले गए एकांत गोष्ठी की रानी को मर, मार डालना चाहिए मंत्रियों ने कहा महाराज मारोगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी राजा होकर अपनी पत्नी पर नारी पर अस्त्र उठाना यह किसी वीर का काम नहीं है और कोई बुरा काम तो नहीं वो भजन ही तो कर रही है आपके खानदान में कितने बड़े बड़े भक्त हुए ऐसे नहीं मारना चाहिए तब क्या करें तब एक नरभक्षी शेर जंगल से पकड़ा गया था उस नरभक्षी शेर को पिंजड़े में बंद करके रखा गया था ये योजना बनाई गई कि नरभक्षी शेर को रानी के महल में छोड़ दिया जाए और रानी जैसे ही शेर भीतर जाएगा भूखा तो है ही है वो रानी को खा जाएगा और फिर हम हल्ला गुल्ला मचाएंगे झूठी फायरिंग करवा देंगे और फिर आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी एक जांच कमेटी गठित कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी इस घटना के सही सही तथ्यों की रिपोर्ट तैयार करके दरबार में पेश करो ऐसी परंपराएं आज भी हैं घटना भी यही लोग घटाते हैं कमेटी भी यही लोग बनाते हैं रिपोर्ट भी यही लोग तैयार करवाते हैं कितने दम भी हैं और इन दंभियों के कारण यह देश कितने पतन के गर्त में जा रहा है बहुत ही कष्ट और दुख होता है यह किसका परिणाम है धर्म शून्य राजनीति का यह दुष्परिणाम है धर्मनिरपेक्ष राजनीति का यह दुष्परिणाम है धर्मनिरपेक्ष शब्द का संस्कृत अर्थ है क्या है किसी भी संस्कृत पढ़े व्यक्ति से पूछ लो धर्मनिरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है अधर्म सापेक्ष हाँ। इसकी बजाय इस देश के संविधान में संप्रदाय निरपेक्ष शब्द होता तो भी किसी अंश में वह ठीक था कि हम सभी संप्रदाय के लोगों को समान भाव से उपासना करने की छूट देते हैं लेकिन धर्म निरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू समाज की गरिमा को बार बार नीचा दिखाना उनकी भावनाओं को ठेस पहचाना पहुंचाना और सनातन धर्म की मूल गाय की निर्मम हत्या करना यही आज के लोगों की छद्म धर्म निरपेक्षता हो गई आज भगवान का नाम ले तो वो धर्म निरपेक्ष नहीं ये स्थितिया षडयंत्र ही रचाया गया था बाद में कहेंगे कि हम इस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ यह सब योजना बनाई गई थी और वो सिंह जैसे ही गया भीतर महल में प्रवेश किया दासी घबराई दासी ने कहा दासी ने कहा कि महारानी जी सिंह आया है नाहर जू पिंजरा में जीजे छाड़ी लीजे पाछे वह बात सुहाई जाए करी मन भाई आयो देखो वासी कहो सिंह जु निहारिय सिंह आया नामदेव जी के चरित्र में हमने कहा था भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है सब में भगवान का दर्शन करना ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है सब में भगवान का दर्शन करना रानी का प्रेम इतना ऊंचा है दासी तो कहती सिंह आया और रानी ने मुड़ करके देखा और कहा अहो नृसिंह पधारे हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जैसे नरसिंह प्रकट हुए थे लगता साक्षात नरसिंह भगवान आए हैं भाव में ही तो सिद्धि है जैसे ही रानी ने कहा अहो नृसिंह पधारे हैं शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया और वह रानी के निकट आया पूछ रहा है रानी ने मस्तक पर रोली का टीका लगाया गले में माला पहनाई आरती उतारी और सुंदर जी का भोग लगाया और चरणों में प्रणाम किया हे इंद्र सिंह भगवान आपको प्रणाम है सिंह ने अपना पंजा उठाकर रानी के मस्तक पर रखा अब महाराजा मान सिंह माधव सिंह महल के ऊपर झरोखे से देख रहे हैं ये क्या नरभक्षी सिंह की प्रकृति में परिवर्तन और ये सिंह तो पूजा ले रहा है और आरती उतर रही है सिंह की और आशीर्वाद दे रहा है सिंह चुगलखोर घबड़ा ये सब ये क्या हुआ ये चमत्कार हो गया हा हा हा, हा। भावना सचाई वही शोभा दिखाई फूल माल पहिराई रची को लागे प्यारे टीका लगाया आरती पूजा स्वीकार करके सिंह में ही नृसिंह प्रकट हो गए पुल सिंह भगवान की जय बहुन ते निकी धाए मानो खब आए धोन तेन गतिदारो खब मारी आए विमुख समूह तत्काल मारे विमुख समूह दाल मारी लगता मानो खम फाड़कर नरसिंह नृसिंह प्रकट हो गए एक गर्जना किया लगाई और महाराज महल की छत पर सीधे पहुंच गए नरसिंह भगवान पहले क्या किया मानसिंह माधव सिंह तमाशा देख रहे थे कुर्सी पर बैठ के माधव मानसिंह की तो केवल कुर्सी उलट दी उनको नीचे लुढ़का दिया गिरा दिया और माधव सिंह को दो चार पटक लगाकर उनके वस्त्र फाड़ दिए मारा नहीं शरीर में खरों नहीं करी, क्यों? इसलिए कि इस शरीर का संबंध भक्तिमती रत्नावती से है इसलिए रत्नावती के मंगलसूत्र की रक्षा के निमित्त भगवान ने माधव सिंह को मारा नहीं पर जिन लोगों ने राजा को शेर छोड़ने की सलाह दी थी वो सब चुगल खोड़ षडयंत्रकारी वही थे एक को भी जीवित नहीं छोड़ा को चीड़ फाड़ करके समाप्त करके और सिंह आकाश में उछला इसके बाद किसी ने उसको देखा नहीं बोलो इंद्र जय अब राजा थरथर थर, -थर कांप रहे थे ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार हुआ अंत में भक्त तो थे ही बेचारे मान सिंह ने माधव सिंह से कहा भैया गलती हो गई हम महारानी को पहचान नहीं पाए हमारा कुल पवित्र हो गया ऐसी भक्ता हमारे घर में आ गई है हमारे छोटे भाई की बहू है और आप तुम्हारी धर्म पत्नी है इसी के नाते से इस राजकुल का उद्धार हो जाएगा अब चलें क्षमा मांग लें महाराज मान सिंह माधव सिंह दोनों आए और जेठ जी भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और पति भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उस समय रत्नावती अपने ठाकुर जी के कपोलों पर चंदन की पत्रावली बना रही थी दासी ने कहा महारानी जी जेठ जी महाराजा मा, मान सिंह जी और आपके पतिदेव श्री माधव सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं आप इनकी ओर देखिए तो सही है बहुत दुखी हैं रो रहे हैं बिना देखे रत्नावती ने कहा अब ये नेत्र तो लालजी की ओर लग चुके हैं अब ये संसार के किसी पति पुत्र को देखने वाले नहीं है महाराज को संसार का सुख चाहिए हो तो दूसरा विवाह कर लें। ये शरीर ये जीवन तो केवल भगवत सेवा के लिए है दासी ने कहा महारानी कृपा करो ये प्रणाम कर रहे हैं बोले मैं मुझ में क्या विशेषता जो मुझे कोई प्रणाम करे ये तो लाल साहब का दरबार है यहां राजा रंग सभी नतमस्तक होते हैं सिंह ने माधव सिंह ने रोते हुए कहा क्षमा तो कर दो देवी मत देखो भले हां आप भजन करो वे चले गए और अब तो जो अभी तक केवल रानी थी अब महाराज मान माधव सिंह का भी गुरुभाव हो गया आज वह जगत वंद्या जगत पूज्या महारानी भक्तिमती रत्नावती होगी सारे नगर में भक्ति की लहर व्याप्त तो हो गई एक विचित्र घटना घटी अकबर की सेना का काबुल में युद्ध हुआ काबुल की लड़ाई लड़ने के लिए मानसिंह सिंह माधव सिंह को अकबर ने भेजा सेनापति बनाकर मानसिंह को भेजा अकबर ने उस युद्ध में मानसिंह की माधव सिंह की विजय हुई और वहां से लौटकर आ रहे थे तो समुद्री मार्ग से आना पड़ा समुद्र में तूफान आ गया और नाविकों ने कहा अब हम तूफान से इस जहाज को बचा नहीं सकते जहाज डूबने के कगार पर है मान सिंह ने कहा अब क्या करोगे हम लोग दोनों लोग यहां हैं, कैसे प्राण बचे सेना भी साथ में है जहाज में अब क्या करें? माधव सिंह ने कहा हमारी भक्तिमती रत्नावती तो भक्त है हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो है नहीं कि भगवान को पुकारे भगवान आ जाए लेकिन हमारी भक्ता रत्नावती तो भक्त है हम रत्नावती के चरणों का ध्यान करते हैं इसके नाते ठाकुर जी हमारे संकट को दूर करेंगे दोनों ने रत्नावती के चरणों में प्रणाम किया है मन ही मन और उसी समय तूफान की दिशा बदल गई और जहाज किनारे आ गया मानसिंह सिंह माधव सिंह दिल्ली नहीं गए वो सीधे आमेर गए और ठाकुर जी का दर्शन किया रानी को प्रणाम किया और एक हीरों की माला जी श्री जी को भेंट करके वे फिर दिल्ली गए चढ़ाई के बाद सीधे दिल्ली आना चाहिए था विजय करके अकबर ने कहा कि आप दिल्ली नहीं आए आमेर गए फिर यहां आए क्या बात थी सही सही बात मान माधव सिंह ने बताई अकबर ने कहा मैं भी उस भक्ता का दर्शन करना चाहता हूं बोले महाराज ये तो संभव नहीं है राज महल में आप आ जाएं ये हम लोगों को शहन नहीं है तब कैसे दर्शन हो बोले चित्र दर्शन हो सकते हैं आपको तब चित्रकार से चित्र बनवाया मानसिंह माधव सिंह ने रत्नावती का और वह चित्र अकबर को भेंट किया गया लिखा है कि अकबर अपने इबादत खाने में जहां वो पूजा करता था वहां दो चित्र उसने रख रखे थे एक स्वामी श्री हरिदास जी का चित्र रख रखा था और दूसरा किसी भक, भक्ता का चित्र रख रखा था तो वो दूसरा चित्र था महारानी रत्नावती का चित्र कहते वो इबादत करने के बाद इन दोनों चित्रों को साष्टांग प्रणाम करता था ऐसी रत्नावती का चरित्र है वैसे हम जिस पद्धति से कहते उस पद्धति से करीब तीन चार दिन का चरित्र अभी और था लेकिन आज उसको पूरा करना था पूरा कर दिया गया हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं पूज्य महाराज जी का पदार्पण हुआ है यहां पहले तो लोग महाराज जी समझ रहे थे कि भाई भक्तमाल की कथा पहली बार ये भक्तमाल क्या चीज है यहां कई लोग सुने नहीं लेकिन हमारे मन में कल ही ये भाव आया कि कामाख्या भगवती ने गीता भागवत रामायण की कथा तो खूब सुनी संभवतः कामाख्या माता के मन में भी भगवान के प्राण प्यारे संतों के चरित्र सुनने का भाव जगा होगा इसीलिए यहां भगवती ने ही स्वयं विराजमान होकर इन भक्त भक्ताओं के मंगल में चरित्र को सुना है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं इस उत्सव की पूर्णाहुति पर श्री महाराज जी पधारे हैं पुनः सीकर महाभारत कथा का निमंत्रण देते हैं आकर के सब कथा सुन सकते हैं एक महीने की महाभारत की कथा है जो किसी शरीर की असक्यता के कारण नहीं जा सकते वे संस्कार चैनल के माध्यम से भी एक महीना लगातार महाभारत की कथा सुन सकते हैं इस आयोजन में यहाँ के असम के जो सेक्रेटरी हैं सचिव हैं वो भी आ जाए है पहले भी दो बार आ चुके हैं और आए साहब मिश्री जी वो तो रोज ही आ रहे हैं कथा सुनने के लिए अच्छी बात है भगवान की कृपा है वस्तुतः सभी लोगों को भगवान का चरित्र भक्त का चरित्र सुन करके प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए अभी कुछ समय बाकी है लाइव का तो उस समय को सार्थक करते हुए श्री महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा महाराज जी के आशीर्वचन के साथ ही इस उत्सव की पूर्णता होगी खूब संत पधारे परशुराम कुंड का दर्शन स्नान हुआ और नथमल जी का प्रयास सफल हो गया इतना बढ़िया हुआ कि इसकी कल्पना नहीं थी बढ़िया से बढ़िया हुआ और हम समझते हैं कि अभी तो उपस्थिति यहाँ विस प्रकार से तो कम हुई लेकिन अवकथनचित कामाख्या भगवती ने द्वारा योग बनाया तो शायद ये जगह कम पड़ जाएगी आप लोग बड़े प्रेमी हैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम और प्रार्थना यह माइक Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. राधा कृष्णस्वी कृष्ण राधास्वूं कलात्माकुंजस्थ गुरुप सदा भजे नमो ब्राह्मण्यवाय गौब्राह्मणिताय च जगद्धिताय नमः गोविंदमो गोविंद श्रीमदंस सारभ्य सन का अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरमपरा Krishna Govinda Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Govinda Krishna Madhava Madhava Madhava Hira Shankar Shankar Shankar. Hira Samkar Samkar Samkar. Hira Govinda Govinda Govinda. Hira. श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम कृष्ण श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरी कृष्ण श्री हरि श्री हरि हरी वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम प्राणाधार प्राणेश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता श्री राधा सर्वेश्वर श्री राधा गोलो विहारी सुवृंदावन बिहारी कुंज विहारी ठाकुर जी के चरणों में अहर निश्च प्रणाम करते हुए जगदगुरु भगवान श्री आचार्य, जगदगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य समस्त आचार्य रसिक संत गुरुजनों को प्रणाम भक्तमाल में समस्त भक्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे वैष्णव कुलभूषण संत शिरोमणि मलुपीठ वाले श्री महाराज जी जिनकी अमृतमयी से आप लोग आनंद विहोर हो रहे थे विगत सात दिनों से एवं उनके साथ पधारे हुए सभी संत विद्वत विद्वत्वृंद और माँ कामाख्या की इस परम पवित्र नगरी में ब्रह्मपुत्र के इस परम पवित्र सुंदर पवन के माध्यम से हम लोग आनंद ले रहे हैं और कामाख्या के इस परम पवित्र धाम में गौशाला के इस पवित्र भूमि में हम लोग महाराज जी के श्री मुख आनंद ले रहे थे भक्तमाल की कथा भक्तमाल कथा के साथ साथ भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद भागवत समस्त वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन महाराज जी का है महाराज जी के सत्संग के प्रसाद कुछ बोलना औचित्य नहीं है पर एक ही बात है नमो ब्रह्मण्ड देवाय जिस इष्ट निष्ठा गोविंद भगवान श्री राम कृष्ण और दोनों की उपासना के साथ गुरु गोविंद की कृपा से महाराज जी गौ माता के लिए अपने जीवन को और अपने साधुता को समर्पित कर रहे हैं और हम तो यदा कदा मिलकर के केवल बात पटुता से ही साथ दे पाते हैं पर महाराज जी का जीवन धन्य है जो आहरनिश्स हमारे पथबेड़ा वाले महाराज जी के साथ और रमणीति वाले महाराज जी हुए स्वामी गोविंद गिरिजी हुए हमारे बाल संत जो है बहुत सुंदर उत्सव अभी जोधपुर में किया राधा कृष्ण जी और हमारे गोरेला वाले महाराज जी यह हम सब संत लोग महाराज जी के साथ हैं प्रभु के प्रेमियों जितनी बातें महाराज जी ने गौ माता के प्रति बताई हैं ये हमें अनुकरण नहीं है पर होता यही है पंडाल में हम लोग श्रवण कर लेते हैं बाहर जाते ही घर व्यवहार और सब व्यवहार वो हमको घेर लेता है पर आज हम संकल्प करके जाए महाराज जी को दक्षिणा नहीं चाहिए पर हमें आप लोगों से चाहिए क्योंकि गोलोक परिवार यहाँ पर बहुत सक्रिय है और गोलोक परिवार के माध्यम से यहां पर भी हमारा एक दो बार इस गौशाला में रहना हुआ सत्संग हुआ वृंदावन के राष्ट्रीला के बहुत सुंदर ब्रजवासी बालक आकर के यहां का कार्यक्रम हमारे गोलूक परिवार के द्वारा हुआ गौशाला गुवाहाटी की बड़ी समृद्ध समृद्धशाली है तो मैं गौशाला से ही कामना करूंगा गौशाला के पदाधिकारी है यहां मैं व्यक्तिगत नाम तो नहीं लूंगा पर जड़खोर गौशाला के लिए अवश्य गौशाला की सेवा में समर्पित हो क्योंकि गौहाटी मैंने देखा सनातन धर्मावलंबी संतों की तो सेवा करते ही हैं, पर जो आज जैसे भी मनमुखी महापुरुष भी हैं कैसे भी संत आ जाएं संत संतवेश में गुहाटी की जनता बड़ी धर्मप्राण है सबको दान पुण्य सत्कार से आदर से अलंकृत करती है और राजस्थान से हरियाणा से और यहां के असम वासी यह सभी धर्मप्राण प्राण प्राणी हैं और सभी लोग तन से मन से धन से समर्पित हैं। आपकी हर समस्या